चार ने चार ने। ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम की वार्षिक उत्सव पर प्रचलित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें ईशावास्य और कैनो उपनिषद ये दोनों का विचार अनंतरम अभी हम लोग कठोपनिषद का विचार कर रहे हैं इसमें प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली में शिष्य का जिज्ञासु का योग्यता परीक्षा किया आचार्य अब वो संतुष्ट हो गए कि हाँ ये वास्तविक योग्य है ब्रह्म विद्या के लिए साधन चतुष्टय संपन्न वैराग्य और ये दृढ़ है तो ब्रह्म विद्या के लिए ये योग्य अधिकारी है योग्यता देखकर के आगे आचार्य विद्यादान करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं इस विषय में कहते हैं श्रेयो उत प्रेयस्ते उठे पुरुष तय श्रेय आददान साधु भवति बोति हीयते उप्रेय वृणीते श्रेय अनथ प्रेयः अन्यत् ते उभय पुरुषं नाना अर्थे नाथे सीनी तेय आदान से साधुव य उे वृणीते स य प्रेयो वृणीते अर्थयते तो यहाँ यमराज्ये आचार्य कहते हैं नचिकेताजी को श्रेय अन्य होता है प्रेय अन्य होता है अन्य यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दोनों परस्पर का ये विपरीत होते हैं प्रेय अर्थात जो हमको अच्छा लगता है वो शास्त्र के अनुकूल है नहीं है वो स विचार नहीं है और श्रेय वास्तव वो होता है जो हमको परमात्मा मार्ग में ले जाएगा और निश्चित श्रेय कहते हैं निःश्रेय मोक्ष श्रेय तो का मार्ग अलग होता है और प्रेय का मार्ग अलग होता है इसी को दिखाते हैं कि ते उभे ये दोनों ते उभे यहाँ क्यों एचओ आया व नहीं लगा ईद उदय द्विवचनम प्रगृह ते उभे अर्थात ये श्रेय और प्रेय ये दोनों पुरुष को पुरुष अर्थात जो अधिकारी है जो संसारी है उस पुरुषों को नाना अर्थे सीनीत सीमित अर्थात अवधनित बांध देते हैं शिव बंधन धातु हैं यह दोनों विपरीत दिशा में पुरुषों को बांधते हैं एक तो हो गया श्रेय जो विद्या को आधार बना करके चलता है दूसरा हो गया प्रेय जो अविद्या को आधार बना करके चलता है अविद्या में अर्थात अनात्मक पदार्थ में रुचि अगर अधिक है तो वही प्रेय पदार्थ में ही कर्तव्य बुद्धि होगी यह हमको करना है यह फलभोग करना है और अगर चित्त शुद्ध है तो उसको विद्या में रुचि होगी और वो श्रेय मार्ग को तथा अपना कल्याण मार्ग मानेगा उसी में श्रेय मार्ग ही हमारा कर्तव्य है इस प्रकार की वो आगे वो अग्रगति उसकी होगी और यह दोनों परस्पर का विरुद्ध है एक विद्या एक अविद्या विद्या अविद्या साथ नहीं जाएँगे तो और जैसे अंधकार और प्रकाश ये दोनों साथ नहीं हो पाएंगे तो अगर हमको बद्रीनाथ जाना है तो हमको दिल्ली वाले रास्ता छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों रास्ता परस्पर का विपरीत दिशा में जा रहे हैं श्रेय मार्ग में भी चलना है और प्रेय मार्ग में भी चलना है दोनों एक साथ एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा तो जिसको श्रेय मार्ग में चलना होगा उसको प्रेय मार्ग को रखना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा किंतु जो त्याग नहीं करेगा प्रेय मार्ग को रखेगा तो उसके लिए आगे उत्तरार्ध में कहते हैं श्रेय आददान साधु भवती जो श्रेय मार्ग को ग्रहण करेगा श्रेय मार्ग विद्या को आश्रय करेगा ना अविद्या को आश्रय करेगा विद्या को आश्रय करेगा तो कहते हैं कि जो विद्या को आश्रय करेगा तस्व तो साधु भवती साधु अर्थात तो उसका मंगल कल्याण होगा हो जो विद्या को आश्रय करके जीवन आगे उसी दिशा में चलेगा उसका कल्याण होगा और जो किंतु उसका विवेक नहीं है दूरदर्शी नहीं है आगे क्या होने वाला है वो परिणाम को जो विचार नहीं करता है मूढ़ है उसका चित्त में विषय वासना अधिक है वो प्रेय मार्गों को ग्रहण करेगा और यहाँ मंत्र कहते हैं कि जो प्रेय को वर्णन करेगा प्रेय मार्ग का पथिक बनेगा अर्थात ही अतः अर्थ अर्थात जो हमारा पुरुषार्थ में जो परम पुरुषार्थ है पुरुषार्थ चार होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रथमे धर्म होना चाहिए पुरुषार्थ का प्रथमे धर्म इसलिए उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के विद्या ग्रहण करते हैं धर्म क्या प्रथमे जानना है तभी आगे काम और अर्थ ये दोनों जो काम और अर्थ ये धर्म के द्वारा नियंत्रित तो नहीं होंगे वो रावण कंस जैसा करो आएगा इसलिए प्रथमे धर्म होना चाहिए पुरुषार्थ का प्रथम प्रयोजन प्रथम होना चाहिए धर्म हमको पता चलना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और अंतिम चूड़ान्त हो गया मोक्ष वो परम अर्थ परमार्थ कहते हैं जो यह प्रेय मार्ग में चलेगा अनात्मा पदार्थ में महत्व बुद्धि और वो, वो परमार्थ मार्ग से विच्युत हो जाएगा यह यमराज जी बता रहे हैं आगे कहते हैं तो ठीक है हम केवल श्रेय मार्ग को वही हमारे पास उपलब्ध होगा हम उसको लेंगे कहते ऐसा नहीं सबको दो मार्ग मिलेगा इतना जो हम चलते हैं कहीं जहाँ जहाँ ये रास्ता दो भाग हो जाता है तो मिलेगा इस प्रकार हमको चुनना है हमको क्या लेना है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तव श्रे हि धीरोेयसो वृणीते प्रेय मंदो योगे वृणीते श्रेयच प्रेयच्च मनुष्य तौ धीर तौ संपरी विनक्ति धीर श्रे प्रेयसृणीते मंदो योगे प्रेयो वृणीते श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्यम मनुष्य के पास इत आगपूर्वक इत आते हैं मनुष्य के पास श्रेय भी आता है प्रेय भी आता है ये दोनों आते हैं और यहाँ यमराज जी कहते हैं तो धीर धीर अर्थात विवेकी विवेकी अर्थात जिसका बुद्धि में विवेक है और विवेक शब्द का व्युत्पत्ति कहते हैं भगवान भाष्यकर नित्य नित्य वस्तु ये दोनों का बीच में जो विभाग कर ले सकता है तो धीर उसी को कहा जाएगा जो कि नित्य पदार्थों को विचार करके जान लेता है सम समपरित्य कहते हैं परीत्य इन गातु ज्ञानार्थक अर्थात तो मन से विचार करके क्या हित कर है क्या नहीं है जो ठीक ठीक निर्णय कर लेता है उसको धीर कहा जाते हैं धीम राति इति धीर जो बुद्धि को नियंत्रण करता है बुद्धि तभी नियंत्रित तो होगा अगर बुद्धि में विवेक है तो अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो वो बुद्धि मन को नियंत्रण नहीं करेगा मन के पीछे चलेगा और मन ऐसा मन जिसके पीछे बुद्धि है वो मन भी इंद्रियों के पीछे जाएगा और इंद्रिय विषय के पीछे जाएंगे तो वो तो अधीर हो जाएगा सर्वदा व्यग्रचित्त विक्षिप्त रहेगा तो यहाँ कहते हैं यमराज जी कि धीर सम्परीत्य मन से विचार करके क्या हित कर रहे क्या हमको लक्ष्य के दिशा में ले जाएगा तो वो विभिन्न वो दोनों को विचार करके विभिन्न अर्थात पृथक कर लेता है विचिर पृथक पृथक भाव अर्थात अलग कर लेता है करके वो तो है धीर धीर अर्थात विवेक बुद्धि वाला है निश्चय कर लिया कि श्रेय है क्या प्रेय है धीर श्रेयो ही प्रेयसो अभिव्रणीते जो धीर है विवेकी है वो श्रेय मार्ग को ही ग्रहण करता है किसके अपेक्षा कहते हैं प्रेयस प्रेय मार्ग के अपेक्षा श्रेय मार्ग को अभिव्रणीते अभितः तो परित श्रेय मार्ग को ही ये ग्रहण करता है इसलिए बार बार किसी भी क्रिया में हम प्रवृत्त होते हैं कुछ करते हैं विचार करना है उनका लक्ष्य का दिशा में ले रहा है अथवा विरुद्ध दिशा में ले रहा है जो ये विचार नहीं करेगा तो कभी तो लक्ष्य का दिशा में चलेगा कभी पुनः वे विरुद्ध दिशा में जैसे कहते हैं न तैलाक तो, तो, तो खंभे आगे क्या है वानर अर्थात जो कोई खम्भों में तेल लगाया गया और वानर उसमें चढ़ता है तो क्या करेगा दो फुट चढ़ेगा और तीन फुट नीचे गिर जाएगा तो सर्वदा हमारे बुद्धि में ये विवेक दृढ़ रहना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे लक्ष्य का दिशा में ही ले जाएगा श्रेय ही वृणित अभिवृणित यहाँ यमराज जी श्रेय के साथ अभिवृणत कहते हैं अर्थात पूरा पूरा वो उसको ग्रहण करता है क्योंकि यही उसका मुख्य प्रयोजन सिद्ध करवाएगा परमार्थ दिशा में ले जाएगा और बाधक दिखाते हैं जो इसका विपरीत तो होता है तो कहते हैं मंद मंद अर्थात तो उसका बुद्धि में विषय वासना है अल्पबुद्धि सद असद इसका विवेक नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं है मन में किसी विषय का वासना इतना प्रबल अगर होता है तो फिर पता भी चलता है ये नहीं करना चाहिए फिर भी वो वासना ले जाएगा फिर दुर्योधन जैसा श्लोक गाएगा जाना्य धर्म नचम प्रवृत्ति और जाना अधर्म नचमे निवृत्ति तो यह कहेगा विवेक दृढ़ करना है यहाँ यमराज जी कह रहे हैं जो मंद है अर्थात जिसके बुद्धि में वासना अधिक है वो विचार नहीं कर पाता है तो किसको ग्रहण करेगा कहते हैं प्रेय क्यों योग योग और योग अप्राप्त का प्राप्ति क्षेम जो प्राप्त हुआ उसका बचा करके रखना है क्यों कहते कि हमारे शरीर के लिए चाहिए शरीर को हम ठीक रखेंगे वो जैसे वृद्धि होना चाहिए बढ़ना चाहिए धीरे धीरे शरीर को हानि नहीं होना चाहिए इस प्रकार के विचार से वो प्रेय मार्ग को ही ग्रहण करेगा जो पदार्थ चाहिए ये संसार में ये सबको अधिक परिग्रह संग्रह भी करेगा इस मार्ग में चलने वाले के लिए और विशेष करके हम लोग अगर साधु हो गए तो प्रति मुहूर्त में विचार करना है कि अपरिग्रह हमसे होना चाहिए सर्व सर्वनिम्न आवश्यकता जितना है उतना ही रखना चाहिए अधिक पदार्थ नहीं अपने पास आगे कहते हैं सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामानभिध्यायन नचिकेतोत्य साक्षी ही नईता श्रृका विमयीम यज्ज बहवो नचिकेता संबोधन करते हैं स सीयान प्रियन का अभिध्यायन अत्यसाक्षी एकता न अवाप्तः नवाप यो मनुष्यः मज्जती संबोधन करते हैं हे नचिकेता सत्वम वह आप अभी अर्थात महत्व जब दिया जाता है तब इस प्रकार के कहा जाता है वो आप प्रियान प्रिय कामान जो ये प्रेय पदार्थ होता है अर्थात मन इंद्रियों को सब प्रसन्न करने वाले जो ये सांसारिक भोग वस्तु होता है भोगियों को भोग पदार्थ प्रसन्न करवाता है जो वास्तव में इस मार्ग में चलने वाले ये तो जब बुद्धि में सत्व गुण अधिक होता है तब इंद्रिय प्रसन्न होते हैं मन प्रसन्न होता है तभी आगे वो परमात्मा दर्शन कर सकता है तो किंतु जो भोगी वासनाग्रस्त है उसको वही विषय ही प्रिय प्रिय रूपान कामान काम्यंते काम इस भोग्य पदार्थ यमराज जी नचिकेता को कहते हैं आप ये सब को अभिध्यायन अभिध्यायन अर्थात अभित तो अध्यायन पूरा पूरा चिंतन करके क्या चिंतन करते हैं कहते हैं ये सब अनित्य पदार्थ हैं इसका अगर भोग भी किया जाएगा तब शरीर की हानि होगी इंद्रिया और दुर्बल हो जाएंगे ये सब चिंता करके अत्य साक्षी सृज विसर्ग आप ये सबको त्याग कर दिए हम आपको इतने पदार्थ दे रहे थे ये सब का अनित्यत्व तो साथ ही तो और ये दुखरूपता ये सब विचार करके आप ये काम्य पदार्थ को छोड़ दें और जो चतुर्थ भर में हम आपको एक श्रृंखला माला जो रत्नमयी और विशेष ये दे रहा था वो भी आप लिए नहीं तो उसका द्वितीय अर्थ भी कहा गया था वो तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म प्रार्थना किया था नचिकता यमराज जी प्रसन्न होकर के उसको अन्य विद्या भी अन्य विद्या अर्थात तो अन्य कर्म संबंधी विद्या भी उसको दान किया उसको श्रृंखला शब्द से कहा गया तो यमराज जी कहते हैं वह जब सब अन्य कर्म है जिसका फल अन्य अन्य पदार्थ होता है वो भी हम आपको दे रहा था स्वर्ग प्राप्ति का भी साधन बता रहा था अन्य प्राप्ति का भी साधन बता रहा था वो आप कुछ भी नहीं लिए किंतु उसी में बहवो मनुष्या मज्जन्ती जगत का अधिक मनुष्य तो उसी में चलते हैं क्योंकि ये आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य अधिक होते हैं ये शास्त्र बार बार कहता है आगे कहते हैं दूर में विपरीतेसूची अविद्या चेतता विद्याभसी न चिकेतसंग मे न्वा काम बहवो लोलुपंत एते विपरीतेसूची दूरम, विपरीते विशु... दूरम विपरीते या अद्या विद्या नचिकेत विद्याभीपीन मने न या बहवो कामा एते विशुची दूरं विपरीते ये दोनों जो मार्ग विशुची अर्थात ये विरुद्ध सूची विपरीत दिशा में जाने वाले ये दोनों मार्ग हैं और विपरिते विसूची कह करके आगे और दूरम कहते हैं दूरम अर्थात ये परस्पर से अत्यधिक दूर अर्थात एक समय में दोनों मार्गों में कोई चल ही नहीं पाएगा परस्पर विरुद्ध विपरिते विसूचि कह करके दूरम कहने का तात्पर्य है कि परस्पर विरुद्ध है एक तो अविद्या को आश्रय करता है और दूसरा विद्याज्ञाता ये दोनों मार्ग विद्या और अविद्या को आश्रय करते हैं इसलिए परस्पर का विरुद्ध है इसमें विद्या तो विवेक होने से विद्या मार्ग में चलेगा और अविवेक है तो अविद्या मार्ग में चलेगा प्रेय मार्ग में संसार मार्ग में चलेगा इनका फल भी भिन्न होता है विद्या मार्ग में चलेगा तो मोक्ष प्राप्त करेगा ना संसार प्राप्त करेगा मोक्ष प्राप्त करेगा और प्रेय पदार्थ में रुचि रखेगा तो संसार को प्राप्त करेगा मोक्ष और संसार ये इनका फल भी भिन्न भिन्न है, जो होते है वो श्रेय मार्ग विद्या मार्ग को ही ग्रहण करते हैं और यमराज जी कहते हैं नचिकेता विद्या अभिप्सीनम मन नचिकेता आप तो विद्या को ही चाहते हो अभिपिनम अभी तो अर्थात इप्षिन, चाहने वाला आप विद्या मार्ग को ही ग्रहण किए विद्या मार्गों को ग्रहण किए प्रेय मार्गों को आप छोड़ दिए हम आपको इतने सारे प्रलोभ दिखाया था तो यमराज कहते हैं तो आहबो कामान और लो इतने सारे काम्य पदार्थ हमने आपको दे रहा था फिर भी वो सब काम आपको बिछि विच्छिन्न नहीं करो पाए ना? और लो नो लुप लूपंतर लुपरिच्छेदने श्रेय मार्ग से आपको वो छेदन नहीं कर पाए अर्थात श्रेय मार्ग से हटा नहीं पाए कुछ काम्य पदार्थ प्राप्त हो जाने से अगर हम श्रेय मार्ग से हट जाते हैं तो वास्तव हम मुमुक्षु नहीं है तो यमराज जी कहते हैं आपको ये सब काम्य पदार्थ मार्ग से हटा नहीं पाया आप वास्तव मुमुक्षु हैं इसलिए महापुरुषों का ये वाणी है कि आएगा प्रारब्ध का बस में प्रारब्ध है तो भोग आएगा किंतु कह जाएगा बाबा उसमें पढ़ना नहीं तो ये जीवन में चलते समय ये सब सभी को आप लोगों को भी आता है तो इसमें ध्यान रख कर के चलना है वो सब में अर्थात उसका रस नहीं लेना है लेंगे तो कहेंगे वो धीरे धीरे आपको बांध देगा उसमें आगे कहते हैं अविद्याया अविद्यामतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम दंद्रम्यम परीमूढ़ा अंधे नई नीयम यथाधा अविद्यां अंतरे मध्य वर्तमान अविद्या का अंदर में और अविद्या मार्ग श्रेय मार्ग था न प्रेय मार्ग था प्रेय मार्ग था वो संसार में लेगा ना मोक्ष में लेगा संसार में लेगा कहते हैं अविद्याम अंतर है वर्तमान अर्थात संसार को प्राप्त करने वाला मार्ग में ही चलते रहते हैं और अंधकार में जाएंगे इस वही अर्थात सांसारिक पदार्थ पशु पुत्र ये सब वित्त यही सब संसार इसी में ही रुचि रखते हैं और उसी में महत्व बुद्धि है कहते हैं वर्तमान किंतु अभिवेक जब होता है स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना अपने आप को पंडितम मान मांत, पंडितम मानते हैं पंडितम मन्यमाना इसमें एक विशेष सूत्र लगेगा मूंग तो हुआ आत्म माने खश्च तो ये सूत्र भी बढ़िया है उसका उच्चारण भी आत्म माने खश्च ख यहाँ आकाश नहीं है तो ख वहाँ प्रत्यय है आत्मा माने अर्थात अपने आप को मानने वाले क्या मानता है कहते हैं पंडित मानता है यहाँ श्रुति अर्थात यमराज जी उसको तात्सल्य करके परिहास करके कहते हैं अपने आप को धीर विवेकी मानता है और पंडित मानता है क्यों कहते हैं मेरे पास ये है वो है वो है तो कहते हैं ये जो विद्या के मार्ग में वो सब का कोई महत्व ही नहीं है वास्तविक वो महत्व तो नहीं वो प्रतिबंधक है इसलिए वो सब में स्वामित्व तो बुद्धि तो बुद्धि ये सब नहीं होना चाहिए ये शायद किसी का शायद ये जिस का भी वाक्य है कि तो ये पार कर जा सकता है कितना ऊँट कहते हैं सुई का छिद्र में ऊँट पार कर जाएगा किंतु जो धन में महत्व तो बुद्धि रखने वाला वो उसके आगे गति नहीं हो सकती है संसार में ये सब पदार्थ में महत्व बुद्धि नहीं रखना वेदांत तो वही कहेगा ये महत्व बुद्धि ये नहीं है ठीक है प्रारब्ध से हुआ है प्राप्त हुआ है ठीक है उसका जैसे विनियोग करना है कर दे उसमें महत्व बुद्धि ये नहीं रखना है किंतु तो वो विवेक नहीं होने से मोह मोह मो अर्थात मो चित्तवैचित्य हो करके वो सब मूढ़ा अपने आप को अर्थात महान मानते हैं यमराज जी कहते हैं कि ते दन द्रम्यमाण द्रमु कुत्सायम गति कुटिल गति को प्राप्त करते हैं अर्थात संसार चक्र में ही वो चलते रहते हैं जन्म मरण उसी में ही चलते रहते हैं और कहते हैं परियंती परितयंती अर्थात बार बार जाते हैं वही अविवेकी होकर के दृष्टांत तो देते हैं यमराज जी अंधे नैब यथा अंधा नियमाना एक अंध अगर दूसरे अंध को ले रहे हैं उनकी जैसी गति होगी तो शायद श्रीहर्ष जी कहते हैं अंध सेवा लग्न अंध से पदे पदे अंध सेवा अंध सेवा धल्न से पदे पदे अंध के साथ और एक अंध सटा हुआ है और दोनों मिलकर के चल रहे हैं तो कहते हैं विनी पदे पदे वो एक पाँ रखेंगे तो गिर जाएंगे इसी प्रकार की अर्थात स्वयं अभिव्यक्की है और दूसरों को मार्ग दिखा रहा है ये सब गिर जाएंगे इसलिए प्रारब्ध अगर ऊंचा है तो अच्छे मार्गदर्शक प्राप्त तो होते हैं नहीं तो इसी प्रकार की हो जाता है समय और शक्ति ये सब व्यर्थ होता है और अंतिम समय में फिर लगता है कि ये तो हम गलत जगह में आ गए प्रारब्ध के अनुसार ऐसे होता है इसलिए जी को प्रार्थना करना है हमको तो अच्छे स्थान पर प्राप्त कराए अच्छे मार्गदर्शक उपलब्ध करवाए आगे यमराज जी कहते हैं न सांपराय प्रतिभाति बाल प्रमाद्यंतंग वित्तम ओहे अयम लोको नस्ति पर मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में ऐसे जो मूढ़ लोग हैं जो पूर्व मंत्र में कहा गया अपने आप को धीर मानते हैं यद्यपि संसार को प्राप्त करवाने वाला मार्ग में चलते हैं उनको परलोक विषय में महत्व बुद्धि नहीं होता है सांपराय संपराय से साधन मिति सांपराय संपराय परलोक परलोक प्राप्ति करने के लिए जो साधन है उसको सांपराय कहा जाता है तो वो परलोक के लिए जो कर्म होता है वो कर्म में उनको कोई रुचि नहीं होती है जब इसी लोक में भोग्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा महत्व बुद्धि होता है इंद्रिय भोग पदार्थ में फिर वो परलोक के लिए भी चिंता नहीं करता परलोक जो सात्विक कर्म करते हैं दान करते हैं गंगा स्नान करते हैं ये सब उपासना इत्यादि करते हैं निष्काम कर्म करते हैं ये सब परलोक प्राप्ति का साधन होता है और उसमें भी जो निष्काम हो जाएगा वो ज्ञान का साधन बन जाएंगे किंतु यहाँ कहा जाता है कि कम से कम हम यह लोक भोग से तो ऊपर उठे अगर यह लोक में ही महत्व बुद्धि है तो फिर आगे अध्यात्म बात तो दूर हो गया और पंचदेशिकार कहते हैं कि ब्रह्म लोक त्रिणिकार उसी को ये वेदांत में अधिकार है ब्रह्म तो परलोक में श्रेष्ठ लोक है वहाँ तक भी जिसको वैराग्य हो जाएगा वही वेदांत मार्ग में चलेगा तो यहाँ यमराज जी कह रहे हैं कि कम से कम यह लौकिक पदार्थ से कम से कम ये ऊपर उठें जो शास्त्रीय मार्ग में चले स्वाभाविक जो वृत्ति होती है प्रवृत्ति वो सबसे ऊपर उठे इंद्रिय भोग से दूर रहे न सांपराय बालम प्रतिभाती परलोक विषय का साधन में बाल बाल अविवेकी उसको ये सब भान नहीं होता है और क्या करता है कहते हैं वित्त मोहे न प्रमादी प्रमाद्य प्रमाद्यं प्रमाद करता है वित्त तो मोहे न अर्थात वित्तजन्य मोह तो वित्त निमित्त से मोह हमारे पास इतना है वो है ये है ये सब मोह बुद्धि मतलब है, ये सब अविवेक बुद्धि है मूढ़ा मूढ़ अर्थात मोह धातु है वैचित्य चित्त में जैसे विचार होना चाहिए उसका विपरीत हो जाता है अयम और उन लोगों का कैसी बुद्धि होता है कि हैं अयम लोक इसी लोक में जो भोग किया जा सकता है वही ठीक है अयम लोक और पर परलोक नास्तिक इसी लोक में इसलिए हमको भी देखना है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो इहलोक में इंद्रिय में अधिक महत्व रखता है अथवा परलोक विषय में परलोक के लिए श्रद्धा भक्ति ये सब शास्त्र जैसा कहता है तो हमको देखना है हम जो कर्म कर रहे हैं हमारे उसमें श्रद्धा भक्ति अधिक है ना इंद्रिय विषय अधिक है तो इंद्रिय को रुचिकर यह अगर इंद्रिय को अधिक रुचिकर हो गया तो अयम श्रद्धा को लेकर के हम चलते हैं तो परलोक होगा तो किंतु जो विवेक नहीं है कहते हैं कि इसी लोक में इंद्रिय पीछे अधिक है इसी प्रकार के जो पर नहीं है परलोक नहीं है ऐसे मानने वाले यमराज जी कहते हैं पुनर् पुनर् में बसम आपद्यते बार बार मेरे बस में आएंगे तो चाहे वो परलोक स्वीकार करे ना करे यमराज जी कहते हैं बार बार मेरे बस में आएंगे बालक नहीं जानता है कि अग्नि से हस्त संयोग होने से वो दहन होगा हाथ जल जाएगा बालक नहीं जानता है तो अग्नि भी सोचेगा क्या ये तो बालक है उसका हाथ न जलाया जाए ऐसे अग्नि सोचेगा तो यमराज जी वही कह रहे हैं वो लोग नहीं जानते हैं किंतु तो गति तो उनकी ऐसी ही होगी तो जो परमात्मा निर्धारण किए हैं इसलिए परमात्मा प्राप्ति करना है तो परमात्मा जो मार्ग बताए हैं उसी मार्ग में चलना पड़ेगा हम लोग बार बार ये बात विचार करते हैं कि लक्ष्य और मार्ग दोनों हम नहीं चुन पाएंगे अगर लक्ष्य हम चुनेंगे तो मार्ग परमात्मा कहेंगे हमको अगर नीलकण्ठ भगवान दर्शन करने के लिए जाना है ये हमारा लक्ष्य हो गया मार्ग तो फिर परमात्मा कहेंगे आप इस मार्ग में जाना पड़ेगा नहीं कि मार्ग भी हम चुन लेंगे कहीं हम तो ये जो पिच रोड बना है ना उसमें चलेंगे आराम से बहुत लोग चलते हैं तो ये नहीं होगा और मार्ग अगर हम चुन लेंगे जिसमें बहुत लोग जाते हैं नेशनल हाईवे है हम उसमें चलेंगे तो लक्ष्य परमात्मा चुन लेंगे कहेंगे आप इस मार्ग में चलते हैं तो आपको ये ही होगा ऐसा नहीं कि आप नीलकंठ भगवान का दर्शन हो जाएगा दोनों हमारा हाथ में नहीं है इसलिए मोक्ष अगर हम लक्ष्य निर्णय करते हैं तो मार्ग जो परमात्मा दिखाए हैं उसी में ही चलना पड़ेगा ये प्रेय पदार्थ जो यह लोक में भोग का साधन स्त्री अन्नपान इत्यादि वो सब के पीछे चल करके कोई परमात्मा मार्ग में ये नहीं चलेगा यमराज जी कहते हैं वही मेरा बस में आएंगे अर्थात तो वही जन्मा मरण और बीच में जरा व्याधि ये सब होगा और अधिक इसी प्रकार की ही होते हैं ये संसार में अधिक लोग यह, यह लौकिक भोग में ही रमण करते हैं ऐसी जब बुद्धि होती है तो फिर इस अध्यात्म मार्ग में चल भी नहीं पाते हैं ये पंचदशी कहते हैं जब जिसका सत्कर्म फल देने के लिए आता है तब तो इस मार्ग में चलता है सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधि नोध्रिता प्राप्य तीरतरुच्छाया विश्राम्य यथा सुखम प्रत्येक जन्म में कुछ ना कुछ तो पुण्य करता है किंतु वो पुण्य तत्काल फल नहीं दे पाते हैं वो ऐसे पूंजीभूत हो करके रहेंगे कभी जब उनका मतलब समूह अधिक हो जाएगा तब वो फल देने लगेंगे सत्कर्म परिपाकात् वो सत्कर्म पाक होगा अर्थात तो उसका फल देगा सत्कर्म फल देना क्या है कहते हैं करुणा निधि कोई आपको अर्थात ऐसे मार्गदर्शकों उपलब्ध होंगे करुणा निधि ना उधृता वो उसको उठा लेंगे उठा लेंगे अर्थात उसका पूर्व श्लोक में कहा गया कीट जैसा नदी का स्रोतों में चलता है एक भ्रमर से दूसरा भ्रमण में जाता है गिर जाता है श् श्वास रुद्ध होता है फिर आगे उठ करके फिर चलता है इसी प्रकार के प्रवाह से निकाल लेते हैं कोई अगर मार्गदर्शक ये मिलते हैं तो जब प्रारब्ध होता है तभी प्राप्त होते हैं और वो मार्गदर्शक आपको प्रवाह से जन्म मृत्यु का प्रवाह से उठा करके तीर में रख देंगे मोक्ष में ब्रह्म में स्थापन निष्ठा करवा देंगे तो फिर विश्राम यंती यथा सुखम जैसे अर्थात फिर आगे सुख में रहेगा ये तो प्रारब्ध जब ऊँचा होता है वह प्रारब्ध को कौन बनाएगा हमारा प्रारब्ध कोई दूसरा बनाएगा हमको ही बनाना पड़ेगा इसलिए प्रतिदिन तो विचार करना ही है हमारा प्रारब्ध आज कुछ सद्मार्ग में गया ना कुछ असद्मार्ग में गया हम भोग में चले गए ना त्याग में गए ये अधिक विचार करना पड़ेगा हत्व तो, बढ़ना चाहिए प्रतिदिन विचार करना चाहिए हम सात्विक कर्म अधिक किए अथवा राजसिकता में अधिक हो गया ये विचार करना चाहिए और नहीं करने से कहते हैं ये मार्ग में चल ही नहीं पाते भगवान गीता में भी कहते हैं ना मनुष्याणंग सहस्रेश कश्चिद यतति सिद्ध है यतताम अपनी सिद्धानम ये बिरले होते हैं जितने भी उद्यम करते हैं उनमें से बहुत कम चल पाते हैं तो जैसे मान ले सकते हैं यही भी कितने लोग रोज रोज कैलाश में वेदांत विचार करते हैं और कितने लोग कादाचित कहें कभी चले कम से कम साल में बीस दिन तो श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होते होते ये पूंजीभूत तो होगा फिर आगे सत्कर्मा परिपा कर फिर वे आप लोग भी कहेंगे नहीं अब तो रोज ही यही कार्य ही करना है ये बाकी सब तो बहुत हो गया अनाधिकाल से अनंत जन्म हो गया यही आगे पीछे हो रहे हैं तो फिर इस मार्ग में निश्चित होकर के चलेगा तो यमराज जी दिखा रहे हैं इस मार्ग में क्यों नहीं चल पाते हैं सभी लोग कहते हैं श्रवणाया बहु भी नलभ्यः श्रृण्वंत बहवो यंग विद्यु आश्चर्य वक्ता कुशलोश्य लोज्ञाता कुशलाुशिष्ट श्रवणय अभी बहु भीर न आत्मा जो आत्मतत्व तो श्रवण करने के लिए भी बहुतों को प्राप्त नहीं होता है ये क्यों नहीं प्राप्त होता है आगे उत्तराध में कहते हैं आश्चर्य ये आश्चर्य अर्थात बिरले यह आत्मतत्व तो का प्रतिपादन करने वाले वक्ता भी बिरले होते हैं कम होते हैं और आत्मतत्व तो का वक्ता वास्तविक क्यों कौन होगा कहते हैं मुंडको उपनिषद है हैं ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ इसका वक्ता होना चाहिए तो अगर हमको प्रारब्ध इतना नहीं है मिल नहीं रहा है कहते ठीक है कहीं भी अगर इसका विचार होता है वेदांत का विचार होता है और वो भी विरल होता है वेदांत का विचार तो प्राप्त होना बहुत कठिन है आश्चर्य वक्ता होने से श्रवणायापी बहुवीर यो न इसलिए श्रवण करने के लिए भी प्राप्त नहीं होता है और शृणवंतु तो भी बहो यमु नद्यु और सुनने पर भी बहुत इसको अर्थात अनुभव नहीं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं कहते हैं साधन चतुष्ट दृढ़ नहीं है अंतःकरण शुद्ध नहीं है संस्कृत संस्कारित नहीं है तो नहीं होने पर सुनने पर भी यह नहीं होगा जैसे कहते हैं अगर कुठार तीक्ष्ण नहीं है तो कहते हैं मैं तो काटता रहता हूँ छेदन तो करता रहता हूँ वृक्ष किंतु छिन्न क्यों नहीं हो जाता है कहते हैं कुठार में तीक्ष्णता नहीं है साधन चतुष्ट नहीं है तो कहते हैं हम वेदांत श्रवण करते हैं किंतु ये तो अनुभव में नहीं आता सब समझ जाते हैं बुद्धि है तो इसलिए साधन चतुष्ट अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धि है तो ठीक है आपको थोड़ा सरल पड़ेगा किंतु साधन चतुष्ट होना अधिक महत्वपूर्ण है समझना तो इतना ही है कि हम शरीर मनोबुद्धि से अलग है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है तो आपको लाभ होगा सरल होगा किंतु साधन चतुष्टय में अधिक महत्व रखना है श्रृणवंतोपी बहवो यंग्न विद्यु और ये सब का कारण कहते हैं आश्चर्य वक्ता यह वक्ता अर्थात आत्मतत्व का प्रतिपादन करने वाले वक्ता विरल होते हैं और कुशलो अश्य इसको प्राप्त करना अनुभव करना ये भी कश्चित कुशल निपुण अर्थात साधन चतुष्ट संपन्न कोई होते हैं आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुशिष्ट कुशलन आचार्य कोई अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उसके द्वारा उपदिष्ट हो करके कोई विरल इसको अनुभव करते हैं अर्थात शिष्य में योग्यता होना चाहिए साधन चतुष्टय जितना दृढ़ है वास्तविक साधन चतुष्टय जितना दृढ़ है वो उतने ऊंचे आचार्य के शरण में भी जाएगा ये प्रकृति का नियम है तो कहते ना जिसका पॉकेट में कोई लाखों होगा वो क्या ये फुटपाथ वाला ट्रॉली में जा कर के राजमा चावल खाएगा बीस रुपये में तो वो तो जाएगा कहीं कही नहीं हम तो जहां बहुत अच्छा है सब एकदम परिष्कार है ऐसा अच्छा जगह में जाएंगे तो जैसे है बिल्कुल ये तो सामान्य उदाहरण है इसी प्रकार की प्रकृति का नियम से शिव जी ऐसा ही करवाएंगे अगर हम में योग्यता ऊंचा है तो शिवजी भी हमको लेकर के भी योग मतलब ऊंचे आचार्य के पास पहुंचाएंगे। इसलिए तो हम अपना परिश्रम ये आचार्य खोजने में नहीं लगा करके अपना योग्यता बढ़ाने में लगाएंगे तो आगे सब ठीक ठीक प्राप्त हो जाएगा तब फिर अमर जी जो कहते हैं कि आश्चर्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट अर्थात कोई विद्वान महापुरुषों के द्वारा अनुशिष्ट उपदेश प्राप्त वह कर सकता है यह मंत्र का तात्पर्य ये हो गया कि अगर हमारे चित्त शुद्ध हुआ अंतकरण शुद्ध हुआ तो हमको श्रवण प्राप्त होगा हमको ऐसे वक्ता प्राप्त होंगे प्रतिपादन करने वाले और फिर हमको ज्ञान भी हो सकता है तो इसलिए अपना योग्यता संपादन में अधिक महत्व देना है और योग्यता संपादन करने के लिए दूसरों को पूछना आवश्यक नहीं है हम में साधन चतुष्टय है नहीं वो हमको स्वयं को पता चलता है तो प्रतिदिन इसका विचार करें आज हमें वैराग्य कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा कुछ हमसे त्याग हुआ नहीं हुआ ये विचार करें और शारीरिक त्याग के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक त्याग अपना इच्छा को छोड़ देना है ये अधिक कठिन है शारीरिक त्याग तो ठीक है ये तो थोड़ा कम का बात है और हम उसी में लटक ना जाए ये शारीरिक त्याग को लेकर के महत्व बुद्धि न रखें वेदांत तो कहेगा कि तपह करिए तपस्या अना तपस्या करिए शरीर को नाश करने वाले तपस्या नहीं है शरीर एक यंत्र है उसको ठीक रखना है मुख्यतः तो लगाना है इसको वेदांत तो विचार में ये अन्यत्र ग्रंथकार लोग कहते हैं इसलिए ये जो अत्यधिक उपवास करने वाले हैं ये सब वेदांत के लिए योग्य नहीं है वो कहा जाता है शरीर को तो स्वस्थ रखना है जो चाहिए अर्थात तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आहार विहार इत्यादि ये सब उसी मुताबिक करना चाहिए भोजन इत्यादि तो इंद्रिय सुखों के लिए जो खाएगा वो तो कहाँ वेदांत में चलेगा आगे कहते हैं न नरेनावरेण प्रोक्त एष सुविजे बहुधा चिंतम अन्य प्रोक् गतिर नास्णीयान्तर्क्यम अणु प्रमाण अवरेण प्रोक्ते प्रोक्स न सुविजे बहुधा चिंतम एष न अनन्य प्रोक्ते सुविज्ञेय अनन्ते अतिस्ति अणीयान् अतर्क्य अत अणु प्रमाद अतर्क्य अवरेण नरेण प्रोक्ते अगर अवर निकृष्ट अर्थात संसारी बुद्धि वाले सांसारिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के द्वारा अगर इसका व्याख्यान होगा तो कहते हैं कि न सुविज्ञा य्रोता को भी ये ग्रहण नहीं होगा और क्यों ग्रहण नहीं होता है कहते हैं जिसका बुद्धि सांसारिक बुद्धि है वो इस तत्व को स्वयं ही ठीक ग्रहण नहीं कर पाएगा जो तत्व को ग्रहण ही ठीक नहीं कर पाएगा वो व्याख्यान कैसा करेगा श्रोता से जो प्रश्न होगा कि वहाँ आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा गया और हम सुनते भी सब नाना मतवादी वाले वो अलग अलग प्रकार के कहते हैं तो जितना जितना आप शास्त्र पढ़ेंगे कोई कहेगा आत्मा अस्थि कोई कहेगा नहीं है शून्यवादी जैसे बौद्धों का होते हैं वो कहेंगे नहीं है और कोई कहेंगे अणु आत्मा तो अणु परिमाण क्योंकि कहा जाता है अणुरणियान इस प्रकार की और कोई कहेंगे नहीं नहीं ये तो व्यापक है इस प्रकार के नाना मतवाद वाले आते हैं और नया एक लोग कहेंगे नहीं नहीं आत्मा तो बद्ध अवस्था में अशुद्ध है नया एक लोग ये प्राणभृतान कितने गुण होते हैं चतुर्दशा चौदह गुण होते हैं आत्मा में नया एक होगा कुछ कम भी नहीं है तो इतने सारे गुण है बद्ध अवस्था में अशुद्ध है उनका आत्मा और जब फिर मुक्त हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा तो इस प्रकार के सब सुनते हैं अरे वेदांति लोग कहेंगे आत्मा तो सर्वदा शुद्ध है चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो तो है सर्वदा शुद्ध ही है ये नाना प्रकार की बात सुनते हैं तो बहुधा चिंत्यमान संशय हो जाता है फिर और जो स्वयं इसमें निष्ठ नहीं है इस तत्व में वो इसका व्याख्यान करेगा तो इसका संशय दूर नहीं होगा किंतु अन्य प्रोक्ते अत्र गति अन्य अर्थात ब्रह्मात्मा अनन्य व्यक्ता जो जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञानी अगर इसका व्याख्यान करेगा अत्र गति ही गति अर्थात तो जो ऊपर में कहा गया बहुधा चिंत्यमान उसको और संशय नहीं रहेगा अगर ज्ञानी इसका व्याख्यान करेगा आत्म का तो फिर वो उसका आपको ग्रहण करवा देगा हाँ ये भी बात है कि हमारे में भी योग्यता होनी चाहिए वो तत्व को ग्रहण करने के लिए नहीं तो जब कहा जाएगा आप शुद्ध है तो अगर हमारे बुद्धि में आएगा मैं अर्थात जो हम लघु का ये बारह सौ सूत्र बारह सौ छिहत्तर सूत्र सब याद रख लिया वो मैं हूँ कहता वो नहीं ये बुद्धि से अतीत होना है तो अपने में योग्यता है तो महापुरुष के द्वारा अगर कहा जाएगा तो गति गति अर्थात संशयात्मक ये गति अत्र नास्ती अन्य अन्य अर्थात तो जो ब्रह्म को अनन्यत्वे न जानता है अर्थात अहम अस्मि परम ब्रह्म जो इस प्रकार जानता है वो अगर योग्य अधिकारी को इसका उपदेश करेगा तो और संशय नहीं रहेगा गतिर अत्र नास्ति अथवा अनन्य प्रोक्ता अनन्य का अर्थ है कि जो ब्रह्म को आत्मत्वे न जानता है न अन्य ब्रह्म मत्त अन्य न मेरे से वो भिन्न नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी है अगर वो इसका योग्य अधिकारी को इसका अगर उपदेश करेगा तो अगतिर नास्ति अनन्य प्रोक्तर गति ऐसे यहाँ पंक्ति है अनन्य प्रोक्तर गति तो हम यहाँ अगति पद निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं तो अगर ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के द्वारा ज्ञानी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया जाएगा योग्य शिष्य को इसका अगति अगति अर्थात तो अज्ञान अनवबोध नहीं होगा तो अगर योग्यता है शिष्यों में और ज्ञानी आचार्य अगर इसका व्याख्यान करेंगे तो उसको ग्रहण हो जाएगा और अगर योग्यता नहीं है अथवा आचार्य व्याख्यान करने वाला ज्ञानी नहीं है तो इसका ग्रहण होना कठिन है क्यों कहते हैं तब तो अनुभव नहीं है अनुभव नहीं होने से केवल विचार तर्क से इसका निर्णय करेंगे और तर्क से निर्णय करेंगे तो कोई कहेगा ये अणु है और अधिक बुद्धिमान आएगा तो वो कहेगा नहीं नहीं अणु नहीं अणु तरह है अणुआन कहेगा यो सुन प्रत्यय लगाएगा और आगे जो आएगा वो कहेगा यो सुन क्यों लगाए उसका ऊपर प्रत्यय क्या होगा ये सुन के आगे यो सुन दो का बीच में होगा और बहुतों का बीच में करेंगे तो ईष्ठन प्रत्यय करेंगे तो कुछ लोग तो अणु कहेंगे उसके ऊपर वाला आकर कहेंगे अणियान होगा अरिष्ठन प्रत्यय करने से अनिष्ठ हो जाएगा कहेंगे आप अणियान में क्यों रुकते हैं इस प्रकार की ये चलता रहेगा इसलिए वो भर्तृहरि कहते ना यत्ने न अनुमितोप्यर्थ कुशलेर अनुमातृ भी यत्ने न बहुत परिश्रम करके और वो अनुमान करने वाला भी कुशल है जो अर्थ का वो निर्णय किया कुशलेर अनुमा अभियुक्त तरेर अन्यर अन्यथे वो पपाद्यते उससे अधिक कुशल बुद्धिमान कोई आएगा तो उसका अन्यथा अन्य प्रकार विपरीत प्रकार करके प्रतिपादन कर देगा तो जहाँ श्रुति आधार नहीं है केवल हम तर्क में उसका निर्णय करते हैं तो वहाँ तो बुद्धि का जिसका जितना सामर्थ्य हो वही फिर जीतेगा तो भर्तहरी जी कहते हैं तो अन्यथा ही वो पपा देते तो उसका विपरीत कर देगा इसलिए सूत्रकार ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं है ये तो वो चलता रहेगा हम लोग विचार करके कुछ व्यवस्था बना लेंगे फिर दूसरा आदमी कहेगा ये जो अब व्यवस्था बनाई हो व्यवस्था हो गया इसको अभी और ठीक करना पड़ेगा श्रुति के आधार पर ये विचार करना है और ज्ञानी महापुरुषों का उपदेश ही इसको अनुभव करना है ऐसा अगर नहीं है तो आगे कहते हैं बाधक नैषा तर्केण मतिरापने प्रोक्ता न्यन सुज्ञा या प्रेष यांग सत्यृतितासिवादृन भूया नचिकेत पृष्ठा ऐसा मति तर्केण नापने अनेक्ता सुज्ञा हे प्रेष सत्य धृतिरियाम आपह बत असि द्रिंग पृष्ठा नचिकेत नो भूयान ऐसा मति ही तर्केण नैया ये जो आत्म विषयक मति है जो आगम से ही होता है इसको आप केवल तर्क से जानने के लिए उद्यम करना ये तर्क से इसका ग्रहण हो नहीं पाएगा इसको प्राप्त करने का उद्यम मत करिए तर्केण ऐसा मतिर न आपने या प्रापण या तर्क से केवल तर्क से आत्मतत्व को जानने के लिए उद्यम न करें। केवल तर्क अर्थात आगम के आधार पर आचार्य से उपदिष्ट नहीं होकर के केवल अपना कुछ विचार करके निर्णय कर लेना इस प्रकार नहीं करना है ये बहुत भ्रम इसमें होता है प्राय प्राय साधक को अनुभव होगा जब थोड़ा चित्त एकाग्र होता है और जो थोड़ा ध्यान करने वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो लाइट तो प्रकाश तो दिख ही जाएगा और किसको पीला भी दिखेगा नीला भी दिखेगा और सफ़ेद भी दिखेगा और हरा दिखेगा बहुत प्रकार के दिख सकता है एक जगह में ऐसे हम लोग बैठे थे तो कुछ ध्यान करने वाले थे तो जो बता रहे थे ध्यान के बारे में कुछ लोग ये लोग पूछने लगे ये अगर नीला लाइट दिखता है नीला प्रकाश दिखता है ध्यान में उसका क्या अर्थ है वो एक दो थोड़ा उतर दिए अंतिम में कहे ये सब वृथा है उसको छोड़िए <laughs> वो आपको दिख रहा है ना अगर वो आपको दिख रहा है तो फिर वो आप नहीं है उसमें महत्व बुद्धि नहीं रखना है जो केवल ये बुद्धि के ऊपर विचार करके तर्क से चलते हैं कहते हैं इस प्रकार की सब भ्रांति होती है यह आत्मतत्व तो, यह केवल तर्क से प्राप्त नहीं हो सकता है और अगर विपरीत बुद्धि वाला है कुतर्क करेगा कुतर्क करके आगम प्रतिपाद्य यह आत्मतत्व का तिरस्कार भी न करे केवल तर्क से कुछ न कुछ ग्रहण न करे और कुतर्क करके आगम प्रतिपाद्य का निषेध भी न करे ये दोनों ही हानिकारक हैं और कहते हैं कि अन्य एवो प्रोक्ता सुज्ञाना है पृष्ठ पृष्ठ अर्थात प्रियतम अभी नचिकेता को यमराज जी कहते हैं योग्य शिष्य है तो आचार्य प्रसन्न होते हैं कहते हैं पृष्ठ आप हमारे प्रियतम है अन्य न जो केवल तर्क के आधार पर सब विचार करते हैं उनके द्वारा कहा जाएगा तो ये आत्मतत्व तो का ज्ञान नहीं होगा अन्य न अर्थात ये तार्किकों से अन्य जो केवल तर्क से चलते हैं उससे भिन्न अर्थात आगम के अनुसार जो परंपरा से श्रवण करके चलते हैं तो उनको ये अनुभव होता है तो उन्हीं से ही अगर उपदेश प्राप्त होता है तो सुज्ञान आय सुज्ञान आय अर्थात हमको भी अनुभव ये हो सकता है और याम तो है सत्य धृति सत्य अर्थात आप भी इसी आत्मतत्व में अर्थात महत्व बुद्धि रखने वाले हो इसलिए आप सत्य धृति सत्य विषय में ही आपका धैर्य है आप जिस प्रकार की यह बुद्धि आपको प्राप्त हुआ है और प्राप्त हुआ है अर्थात आगे हम आपको आत्मतत्व तो का और व्याख्यान करेगा तो आपको जो ग्रहण होगा यह आत्मतत्व तो विषय को बुद्धि हमारे अर्थात विद्या ध्यान से हमारे कृपा से आपको जो प्राप्त होगा यह आपको इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि सत्य में आपका धैर्य है आप सत्य धृती हो बतासी अर्थात प्रेम से कहते हैं उनके ऊपर अनुकंपा करके हर प्रसन्न होकर के आचार्य कहते हैं त्वाद्रिक प्रष्टा नचिकेत नो भुयान आप जैसे योग्य शिष्य हमको बार बार मिले बार बार मिले अर्थात योग्य शिष्य को ज्ञान कराना ये आचार्य को इससे आनंद होता है ये लोक में भी देखा जाता है ना जो अर्थात आनंद के साथ खाता है उसको खिलाने वाले भी आनंद के साथ खिलाते हैं और जो खाने का समय में ए, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं करेगा देने वाला भी कह दिया हम सब रख दिया आपको जो चाहिए ले लीजिए तो यहाँ योग्य शिष्य दे करके आचार्य प्रसन्न होते हैं तो शिष्य पुत्र ये अर्थात श्रद्धा के साथ विद्या ग्रहण करते हैं आगे यमराज आचार्य शिष्य का तो प्रशंसा की है और अपना तो आगे निंदा करते हैं कहते हैं आप तो हमसे अधिक बुद्धिमान है जम्यह शरिजाम्य हेबीरित न ध्रुव प्राप्यते ही ध्रुव तत् मैयाचिकेतचिग्नेरितैर्द्रव्य प्राप्तवान्स्त्यं यमराज कहते हैं कि अहम् अहम अ निधिर्जामी तो ये जो सेवधि होता है सेवधि अर्थात निधि निधि अर्थात संपत्ति संपत्ति क्या है कहते हैं कर्म का फल यही संपत्ति है अंतिम में जब ये शरीर छूटेगा जब जाएगा तो ये सब लौकिक संपत्ति ये मानुष्य वित्तम ले करके नहीं जाएगा लेगा तो वही जो कर्म का फल है और वो गुप्त रहता है वो हम लोग को पता भी नहीं चलता क्या है कर्म का फल यमराज जी कहते हैं हमको पता है कि जो कर्म का फल है ये सब अनित्य है क्योंकि यह कर्म के द्वारा ये कर्म स्वयं अनित्य होने से उस कर्म के द्वारा नित्य नित्य जो ब्रह्म है वो प्राप्त नहीं होता है ये मुंडक उपनिषद का ये मंत्र है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ती अकृतम कृतन अकृत नित्य ब्रह्म कृत्यन कर्मणा ये प्राप्त नहीं होगा तो यमराज जी ये बात कहते हैं हमको पता है कि अध्रुवयी ही अर्थात ये अनित्य कर्म के द्वारा वो नित्य ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है ये हमको पता है ततो मया नाचिकेत चितो अग्नि फिर भी हमने ये नाचिकेत अग्नि जो कि उनको नचिकेता को उपदेश किए उनको ज्ञान था और अनुष्ठान भी किए थे उसका और वो करके ये प्राप्त किए हैं पद है यमराज जी कहते हैं अनित्य कर्मों के द्वारा हम यह यम पद को प्राप्त किया है अभी यमराज जी ज्ञानी है वो नाचिकेत तो अग्नि चयन करके उनको ज्ञान नहीं हो गया यमराज जी कहते हैं कि वो नाचिके तो अग्नि संपादन अनुष्ठान करके हमको ये यमराज का पद मिला है उससे ज्ञान नहीं हो गया ज्ञान तो उनको बाकी उनका जो सामग्री है साधन चतुष्ट उससे उनको ज्ञान हुआ तो यमराज जी कहते हैं कि अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्में नित्यम नित्यम अर्थात तो याम्य पद यमराज का पद है वो नित्य नित्य अर्थात तो देवता पद है अधिक दिन रहेंगे इसलिए अपेक्षिक नित्य कह दिया गया अनित्य इन पदार्थों के द्वारा नित्य ब्रह्म का प्राप्त नहीं होगा इसलिए कोई कर्म करके ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी ये बात नहीं है इसलिए कर्म अगर हम करते हैं तो ये बुद्धि रखना है कि इसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति नहीं है इसके द्वारा हम अपना रजोगुण को एक मार्ग दे रहे हैं कि निकल जाए रजोगुण निकल जाएगा तो हम शांत होंगे तभी हम ये वेदांत तो मार्ग में ये चल सकते हैं हाँ। अर्थात ये कर्म हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम ये समाधि नहीं हो पा रहे हैं एकाग्रचित होकर के वेदांत में अधिक समय नहीं चल पाते हैं विक्षे पाता है इसलिए ये कर्म करते हैं ये भगवान भाष्यकार कहते हैं विवेक चूड़ामणि में मोक्षेक शक्तिया विषय शुरागम निर्मुल्य सन्यास्य च सर्वकर्म सश्रद्धया यह श्रवणादि निष्ठो रजह स्वभाव स धुनोती बुद्धे है तो वहां कहते हैं कि पहले मोक्ष का शक्ति मोक्ष में आसक्ति होनी चाहिए मोक्ष में आसक्ति होगा तो फिर विषय सुरागम निर्मुल्य जिसको मोक्ष में आसक्ति होगा फिर वो इंद्रिय भोग में कहाँ जाएगा वो सब का कर निर्मूल करे और विषय में कोई रागम नहीं रहेगा विषय कहने से इंद्रिय भोग कहे लोक प्राप्ति कहे सब विषय में आ जाएंगे तब तो भी अगर विषय ही नहीं चाहिए तब तो फिर ये कर्म क्यों कहते हैं कर्म का सन्यास कर देना है तो कर्म सन्यास करके क्या करेंगे है? कहते हैं श्रवण आदि निष्ठ फिर श्रवण में लग जाए तो करने से श्रवण करने से क्या होगा कहते हैं रजह स्वभावम बुद्धे है स धुनोति, स सा साधक बुद्धि में जो रजह स्वभाव है कर्म में प्रभुत्व करवा देता है अथवा तो विक्षेप है चलता रहता है कर्म शरीर में इतना प्रवृत्ति नहीं करवा देता है किन्दु मन चलता रहता है ये भी विक्षेप है तो वहाँ भाष्यकार कहते हैं बुद्धे है रजस्वभाव स धुनौती धुनौती नास बुद्धि का जो रज स्वभाव है वो चला जाता है ये धीरे धीरे इसमें चलना है तो जो वेदांत श्रवण करते रहते हैं धीरे धीरे बुद्धि का ये रजस्वभाव ये चला जाएगा किंतु वेदांत श्रवण करने के लिए श्रद्धा बहुत होना चाहिए सेवा करना चाहिए जो लोग सेवा नहीं करते वेदांत श्रवण भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्ग तो हमारे लिए वही कहा गया गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्क धनेन धने व अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नई कारण इसलिए हम लोग साधु बन गए तो गुरु शुश्रूषया विद्या हमारे पास वही एक ही साधन रह गया और पुष्क लेना वो कहाँ सामर्थ्य है और विद्या विद्या हम ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को क्या विद्या दे सकते हैं तो इसलिए सेवा करना है चित्त शुद्ध होगा आगे यमराज जी कहते हैं अर्थात कर्म करने से क्या होगा अधिक से अधिक क्या मिलेगा कहते हैं काम श्या जगत प्रतिष्ठा क्रतोर अनंत अभय से पारम स्तोमा स्तोमा महदुर्गा प्रतिष्ठां दृष्टि धृत्या धीरो नचिकेतोत्तसाक्षी काम से आती जगत प्रतिष्ठा क्रतो अभयस्य अच्छा क्रतो प्रतिष्ठां दोनों को हो जाएगा तो काम से आप्ति क्रोह जगत प्रतिष्ठा अनंत्यम अभयस पारम स्तोम महदुर्गा प्रतिष्ठा दृष्टि हे नचिकेतो धीर धृत्या अत्यसाक्षी काम से आप्ति अर्थात ये जो कर्म करेंगे उसके द्वारा जो प्राप्त होगा उसका अंतिम प्राप्त क्या हो सकता है कहते हैं जगत प्रतिष्ठा जगत का प्रतिष्ठा हिरण्यगर्भ अर्थात आप कोई भी कर्म करेंगे अंतिम में क्या प्राप्त हो सकता है कहते हैं यही हिरण्यगर्भ प्राप्त होगा अधिक से अधिक यही प्राप्त होगा ब्रह्म ब्रह्म लोक अथवा ब्राह्म स्थिति ब्राह्म्य स्थिति अर्थात तो ब्रह्मा जी का स्थिति हिरण्यगर्भ स्थिति प्राप्त होगा और क्रतो हो अर्थात उपासना उपासना का भी फल वही है अंतिम में लेकर के आपको हिरण्य पद प्राप्त करो सकता है तो हिरण्य गर्भ पद कैसा है कहते हैं अनंतम अनंत्यम, अनंत्यम अर्थात सबसे अधिक काल है वो हिरण्यगर्भ पद दो पर्ध है उनका समय अभय पारम हिरण्यगर्भ को और कोई भय नहीं है वो तो स्वयं जगद रूप है हिरण्यगर्भ उत्पन्न होगा प्रथम क्षण द्वितीय क्षण उसका भय हुआ फिर तृतीय क्षण में ज्ञान हुआ तो कस्मानु नु विभेमी मैं किससे भय कर रहा हूँ तो मद अन्य नास्ती मेरे से द्वितीय कोई है नहीं तो मैं किससे भय कर रहा हूँ तो हिरण्यगर्भ फिर ज्ञानी होता है तो यहाँ कहते हैं कि हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त करेगा वो अभय पारम और स्तोम स्तोम अर्थात तो पूज्य है स्तुत्य है और महद उर्गाय महध अर्थात हिरण्य व्यापक है अर्थात सभी का ये आश्रय है अधिष्ठान है इसलिए सबसे महद है और उर्गाय उगा अर्थात विस्तीर्ण गति वाला व्यापक है जो सर्वत्र है तो फिर विस्तीर्ण गति वाला होगा तो प्रतिष्ठान इस प्रकार की स्थिति को है नचिकता दृष्टवा दृष्टवा अर्थात आप इसको विचार करके कोई भी कर्म करे उपासना करे अधिक से अधिक हिरण्य गर्भ पद ही प्राप्त हो सकता है और आपने उसको विचार करके अत्य साक्षी अर्थात आप उसका त्याग कर दिए हम कुछ करेंगे कर्म करेंगे उपासना करेंगे उसके द्वारा हमको जो प्राप्त होगा उसको हमको नहीं चाहिए ये बुद्धि होनी चाहिए अगर नहीं चाहिए वो फिर तो फिर हम क्यों करेंगे कहता बुद्धि है ये भगवान कहते हैं माते संगोस्तु अकर्मणि फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करेंगे ये तमसिक बुद्धि है करते रहना पड़ेगा क्यों कहते कि नहीं कश्चित क्षणम जातु तिष्ठति अकर्मकृत ये जो शरीर मन बुद्धि ये कुछ नहीं करके रहेंगे ही नहीं इसलिए उनको तो लगा ही देना है वो लोग करते हैं फल मिलना है तो उन लोगों को मिलने दो ये हमको नहीं लगे रहना है फल तो हमको चाहिए नहीं फल नहीं लेना है तो नहीं करेंगे ये तामसिक बुद्धि है तो ये यमाराजी कहते हैं कि है नचिकता आप धीर है विवेकी है विचार करके यह हिरण्य पद इसको भी आप छोड़ दिए ये हिरण्य पद ये भी संसार का है संसार अंतर्गत है तो कहते हैं आप तो अति महान है <laughs> आगे तो अगर ये हिरण्य पद पदवी नहीं है तो अभी आत्मज्ञान के लिए उपदेश करेंगे कहते हैं तंग दुर्दर्शंग गूढ़मुप्रविष्ट गुहा हिंग गौरे पुराणम अध्यात्म योगाधिगमे न देव मधीरो हर्ष शोकौ जहाँति तंग आत्मा दुर्दर्शन दुखे न दर्श यश दुर्दर्श ये खल हुआ कर्मणि अर्थात तो दुख से जिसका अनुभव होता है इसलिए अगर हम इस मार्ग में चलते हैं और हमको दुख नहीं है हम आराम से चलते हैं कहते हैं फिर संशय है कि आप सही में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं प्रतिदिन अनुभव होना चाहिए दुख तो हो रहा है और वास्तविक तो ये कैलाश का जीवन तो ऐसा है कोई भी नहीं कह सकता कि हमको दुख नहीं हो रहा है कहते ये तो होगा ही होगा और पहुंच भी जाएंगे कहेंगे नहीं नहीं और आगे चलना है और आगे चलेंगे वो तो लगा रहेगा किंतु आगे तो उसका तो स्वाभाविक हो जाएगा उसको दुख नहीं होगा स्वाभाविक गति से चलेगा किंतु तो जब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो गई है तब तक तो, तो, तो दुख होगा और दुखो हमको शरीर से हो सकता है मन से हो सकता है बुद्धि से भी हो सकता है जिनको अभी बुद्धि को शास्त्र में लगा करके दुख हो रहा है जानेंगे ये बिल्कुल नज़दीक हुए शास्त्र में बुद्धि हमारी चलती है और उससे दुख होता है ये पंक्ति नहीं लगता ये घटता नहीं है, ये चीज तो इसका तत्व क्या है समझ में नहीं आता इस प्रकार की जिनकी स्थिति वो प्रशंसनीय है <coughs> दुख तो होना चाहिए और बुद्धि से होना चाहिए शरीर मन में ये तो ठीक है शरीर से क्या दुख होना है वेदांत तो में अगर चलेंगे तो दुर्दर्शम गूढ़म गूढ़म अर्थात यह ऐसे अर्थ, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है अति अर्थात दुर्गम प्रदेश में दुर्गम प्रदेश में अर्थात असंस्कृत मन के द्वारा अगर आवृत रहता है ये आत्मतत्व तो, ग्रहण नहीं होता है अनुप्रविष्टम अर्थात ये जो विषय ज्ञान है इसके द्वारा आच्छादित होकर के रहेगा तो कहाँ इसका ज्ञान होगा गुहा गुहा अर्थात बुद्धि बुद्धि में ही ये आहित स्थित क्योंकि बुद्धि में ही उपलब्धि होती है जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तभी इसकी उपलब्धि होती है और गहोरेष्ठम पुराणम गहोरेष्ठम गहोर, गहोर, गहोर अर्थात संकट स्थान यह आत्मा संकट स्थान में भरा मतलब है संकट अर्थात तो वासना अगर चित्त में अधिक है और यह ब्रह्माकार वृत्ति तो होगा नहीं यह संकट कह दिया गया पुराणम पुराणम पूरा नव ये सर्वदा एक रूप ही है अध्यात्म न, अध्यात्म अध्यात्मयोग उसका अधिगम यहाँ अध्यात्मयोग का अर्थ निधिध्यासन निधिध्यासन से ही इसका अधिगम ज्ञान होता है वो देवम आत्मा को मत्वा मत्वा अर्थ साक्षात्कार करके निधिध्यासन से वो साक्षात्कार होता है जो साक्षात्कार होता है तब हर्ष शोक जहाती ये जो विषय से कभी आनंद होता है सुख होता है और विषय से कभी दुख भी हो जाता है फिर वो विषयजन्य सुख दुख में और लिप्त तो नहीं होता है निधिध्यासन के द्वारा जब साक्षात्कार होता है और निधिध्यासन उसको कर लेंगे कहते हैं निधिध्यासन को आप कर नहीं पाएंगे वो जब होगा होगा ईश्वर की कृपा से हम क्या कर सकते हैं कहते श्रवण है? कर सकते हैं तो श्रवण अगर करेंगे तो आगे निधि तक हम जा सकते हैं वास्तविक शास्त्र का लोग विचार करके कहते हैं हम श्रवण भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह ज्ञान रूप है हम बैठ सकते हैं जहाँ विचार होता है हम बैठ सकते हैं चित्त जो इधर उधर चलता है उसको रोक थोड़ा सकते हैं इतना कर सकते हैं अभिमुख हो सकते हैं एकाग्र हो सकते हैं अगर हो गए तो हमको श्रवण शब्दजन्य ज्ञान होगा इसलिए निधिध्या आसन तो दूर की बात है उसको हम बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे अपरायत् बोधत्र निधिध्यासन उच्चतः कहा जाता है वो हमारे आयत्त में नहीं है चित्त स्थिर हो जाए और हमको ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए ये हम नहीं कर पाएंगे आगे कहते हैं एक त्रुवा सं प्रबृह्य धर्म अणुमे स मोदते मोदनीय हि लब्ध् विवृत सदमचिकेत मे मर् एक संपरीगृह्य संपरीगृह्य प्रबृह्य एत अणु धर्म्यम आप्य स मोदनी मोदते नचिकेत सदम विवृत म मर्त्य मर्त्य मरण धर्म संसारी जीव भाव से आक्रांत है मानता है मैं जीव हूँ ये शरीर वाला हूँ इस प्रकार की ये त्रुत्वा तो इसको श्रवण करके और पूर्व में यमराज जी कहते हैं श्रवणाया भी बहुवीर यौन अलभ्य बहुतों को प्राप्त नहीं होता है जिनके प्रारब्ध है कहते हैं आचार्य के प्रसाद से कृपा से यह आत्मतत्व यह श्रवण के लिए मिलता है और आत्मतत्व तो तो को आत्मरूपेण ही ग्रहण कर पाएगा मैं हूँ इस प्रकार जैसे हम कह उपनिषद में देख रहे थे तो अन्य देवताद विदिताद अथो अविदिता दधि विदित तो अविदित से अलग है जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आप को जानते नहीं जानते भी है इस प्रकार के आचार्य से श्रुत्वा श्रुत्वा अर्थात श्रवण करके आगे सम परिगृह्य सम परिगृह अर्थात तर्क से इसको विचार करके जो उपाधी ग्रस्त हम होते हैं तो कह दिया जाएगा कि आप शुद्ध हो अगर आप कहने से अगर आप सोचने लगेंगे मैं तो ये मोटा पतला गोरा कितने शरीर उपाधि को ले लिए इसी प्रकार की बुद्धिमान है स्मरण रख सकता है ये बुद्धिमान इत्यादि को उपाधि लेता है ये उपाधि को तर्क के आधार पर विचार करके इसको दूर करना तो इसको कहा गया प्रबृह इसको कहा गया सम परिगृह सम्यक परिगृह ठीक ठीक ग्रहण करके ये मनन है श्रुवा श्रवण हुआ सम परिगृह मनन हुआ तो मनन होते होते एक दिन ऐसे निश्चय होगा तो हम तो शुद्ध हैं क्षणभर के लिए निश्चय होगा तो इसके आगे कहते हैं उसके आगे उसका निदिध्यासन होगा क्योंकि जो क्षण के लिए अनुभव हुआ उससे वो अर्थात क्या कहते हैं ना हो जाएगा ये क्या अनुभव हुआ फिर तो जाएगा आचार्यों को पूछने के लिए ऐसा एक अनुभव हुआ वो कहेंगे हाँ वही अनुभव है उसको दृढ़ करना है तो अभी ये प्रथम बार अनुभव हुआ और उसमें परिनिष्ठित हो जाना ये अवस्था निधिध्यासन अवस्था है और लगा रहेगा मेरे को बार बार वो हो कहते हैं बार बार हो हो कहाँ से होगा तो हुआ कहाँ से कहते हैं श्रवण से ही होता है तो श्रवण काल में ही मनन मनन तो शास्त्र में केवल मनन ही करवाते हैं भाष्य टीका तो इसके लिए ये मनन ही है श्रवण मनन हो ये चलते चलते यही निधिध्यासन होता है और फिर बीच बीच में वो अवस्था अनुभव होता है इसको कहा जाता है प्रबृह धीरे धीरे वो दृढ़ होता रहेगा और हर बार जब ये निदिध्यासन होगा निध्यासन अर्थात हो ब्रह्माकार वृत्ति चलना ये होने से इसका संस्कार बढ़ेगा और यह संस्कार इतना आनंददायक है तो उसी के पीछे वो सोचता रहेगा ये हमको अधिक हो अधिक हो इसलिए दृष्टांत तो दिया जाता है कस्तूरी मृग अर्थात तो सुगंध तो आता है किंतु तो ये कहाँ से आया पता नहीं चलेगा ये निधिध्यासन हुआ वो स्थिति तो अच्छा लगा आनंद लगा किंतु बार बार क्यों नहीं हो जाता है तो चलते रहेगा उसको खोजते रहेगा उपाय वही है कि श्रवण करते रहे ताकि वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा श्रवण और छोड़ दे जिनको निधिध्यासन में एक दो बार हुआ अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति हुई वो आगे श्रवण छोड़ देगा तो और नहीं होगा और वो श्रवण और छोड़ देगा तो संसार में जाएगा फिर सांसारिक संस्कार बढ़ेगा और दुर्गति हो जाएगी फिर प्रबृह अर्थात निधिध्यासन करके एतम अणु धर्म्यम आप्य इस अणु अणु अर्थात सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है यह शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण होता है इसलिए सूक्ष्म कहा गया यह आत्मा को और यह धर्म्य धर्म्य अर्थात धर्माद इति यति धर्म अर्थात सन्मार्ग में चल करके सात्विक बुद्धि वाला होकर के ही इसको धर्माद अनपैतम अन प्राप्तम धर्म मार्ग में चल करके धर्म सत्व को बढ़ाता है अप्य प्राप्त करके स सा, अर्थात अभी प्राप्त किया तो वो ज्ञानी मोदनियम ही लब्ध्वा मोदनियम अर्थात यहाँ मोदनियम में क्या प्रत्यय हुआ अनियर प्रत्यय हुआ और यहाँ कारण में अनियर जैसा कहते हैं स्नानियंग चूर्ण दिया है जिसके द्वारा स्नान किया जाता है उसको स्नानियम कहा जाता है इसी प्रकार की यहाँ मोद नियम अर्थात जिसके चलते वो आनंद को अनुभव करता है तो जिसको ये ब्रह्माकार वृत्ति होकर के निधिध्यासन होकर के आत्मा का अनुभव हुआ आगे उसका चित्त जब तब ये ब्रह्माकार वृत्ति करवा लेगा जिसको इसमें निष्ठा हो गया संस्कार अधिक हो गया वो बिना परिश्रम से करवा ले सकता है जैसा हम कहते हैं हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं जानते हैं इकोयची तो इको यणच के लिए हमको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता वो तो जब तब आ जाएगा ऐसा तो इसी प्रकार की जिसको ये आत्मतत्व तो तो में निष्ठा हो गया कहते हैं कि वो जब तब उसका चिंतन करवा लेगा ब्रह्माकार करवा कर लेगा और वो उसका आनंद का हेतु बनेगा अर्थात तदरूप होकर के रहेगा फिर आनंद प्राप्त करेगा तो वह आत्मतत्व तो आनंद का हेतु हो जाता है अर्थात चित्त तदाकार होगा तो चित्त को सुख मिलेगा स लबध्आवा मोदते ये आत्मतत्व को प्राप्त करके मोदते अर्थात आनंद में रहेगा और यमराज जी कह रहे हैं कि नचिकेत सम विवृतम मन्ये तो आपके लिए ये सद्मा, तो ये जो सदमा सदमा अर्थात ये जो ब्राह्मी स्थिति आपके लिए विवृतम उन्मुक्तम ऐसा हम मान रहे हैं आचार्य शिष्य को कहते हैं आपको तो ब्रह्म ज्ञान होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ उस शिष्य को और क्या अधिक इतना गारंटी और क्या चाहिए तो आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि आपको तो होगा तो किंतु उतना योग्यता हम में होनी चाहिए तो हमारा यही कर्तव्य है कि योग्यता बढ़ाए तो जिस दिन हमको आचार्य कहेंगे आप और चिंता मत करो बस आप इसी मार्ग में चलते रहो आपका हो जाएगा काम इतने दूर तक तो हमको परिश्रम करना पड़ेगा जब आचार्य हमको कह देंगे आगे वो आचार्य का कार्य हुआ हम निश्चिंत हो जाएंगे तब तो।, तो वो योग्यता हमको प्राप्त करना है आगे अब यहाँ तक तो कहते हैं यमराज नचिकेता सुनते जा रहे हैं और अंतिम ये कह दिए कि आपको तो ब्राह्म स्थिति प्राप्त हो ही जाएगा ऐसा मैं मान रहा हूँ तो नचिकेता सोचते हैं आप तो महाराज जी कहते ही जा रहे हैं ब्राह्मण हो जाएगा ये हो जाएगा अगर होगा कब तो अभी नचिकता कहते हैं अन्यत्र अन्य धर्मादाधर्मा धर्म अन्य धर्मस्मत कृता कृता अन्यत्रुता चव्या च यद पश्यसी तद्वद नचिकेता अभी कह रहे हैं तो है आचार्य प्रवर अगर आप मान रहे हैं कि मैं योग्य हूँ तब और आप हमारे ऊपर प्रसन्न भी है आपका वाक्य से हमको ये अनुभव हो रहा है तो आप हमको वो चीज़ बताइए क्या कहते हैं कि जो धर्म और अधर्म से अन्य है धर्म अर्थात तो धर्म कोई विहित कर्म जन्य धर्म ऐसे एक लोग कहेंगे और मीमांस के लोग कहेंगे विहित कर्म ही धर्म या गादी रे धर्म मीमांस के लोग कहेंगे तो वो जो धर्म शब्द से कर्म लेंगे और नया एक लोग कहेंगे कर्म का जो अदृष्ट होगा उसको धर्म अदृष्ट कहने का तात्पर्य अदृष्ट जो फल देगा वो कर्म का फल हुआ और धर्म शब्द से वो याग को भी धर्म कह दिया जाता है मीमांस लोगों का मत में इसलिए वो कर्म फल वो कर्म करने के लिए जो सब कारक जो पदार्थ सामग्री व्यवहार होते हैं सबको धर्म शब्द से ले लीजिए तो जैसे धर्म ये भी एक कर्म हुआ उसका भी फल होगा इसी प्रकार के अधर्म ये भी एक कर्म है निषिद्ध प्रतिषिद्ध कर्म जिससे फल होगा पाप होगा तो नचिकेता कहते हैं ये पाप पुण्य से जो अलग है और अस्मात्ता अकृतात अन्य कृत अर्थात कार्य अकृत अर्थात कारण ये कार्य कारण ये सबसे भी जो भिन्न है कार्य अर्थात हिरण्य गर्भ से लेकर के आगे पूरा जगत कार्य है कारण कहने से अव्याकृत माया ये सबसे भी जो भिन्न है और अन्यत्र भूताच भव्य अन्यत्र अर्थात अन्यत भूत और कहने से वर्तमान अर्थात कालत्रय से भी जो अतीत है ये पश्यसी तद्वद ऐसा कोई तत्व है जो आप जानते हैं वो आप हमको कहिए जो कि ब्रह्म तत्व है आत्म तत्व है आप मान रहे हैं मैं योग्य हूँ और आप में भी योग्यता है आप हमको इसका ज्ञान करवा सकते हैं इसलिए आप हमको वो बात अभी बताइए अब से यमराज जब तत्व का व्याख्यान करेंगे अः तो आरम्भ करते हैं यमराज जी सर्वे वेदा सर्वेदन तपक्षी सर्वा ची यदिछन तो ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पद संग्रहेण ब्रमी ब्रवी ओमित सर्वद सर्वे सर्वेद वेद अर्थ ज्ञानकांडशम आमनती आमनती में धातु क्या होगा न मना मना को मनो आदेश किस सूत्र से हो जाएगा पाघ्रा मा दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम पीब जिघ्र धम तिष्ठ मन यछ पश्यक्ष न्ना धातु को मना कथने ये धातु को मनो आदेश हो जाता है आ मनंती अर्थात कथयंती सारे ज्ञान कांड उपनिषद भाग वेदांत जिस पद को कहते हैं पद अर्थात पद्यते गम्यते प्राप्यते जो पद प्राप्त किया जाता है प्राप्त किया जाता है जैसे यहाँ से हम गंगा जी को प्राप्त करेंगे चल करके जाएंगे यहाँ किंतु ऐसे नहीं है आत्मत्वे न प्राप्यते मैं ही हूँ इस प्रकार की जो पद जिसको प्राप्त करते हैं और सर्वाणी च तपाँशी यद बदंती सारे तप ये तपह क्यों करते हैं कहते हैं तपह यह कर्मकांड का अंश है तो ये तपह क्यों करते हैं कहते हैं भोग वृत्ति का निरोध करना ये तप का लक्ष्य है इसलिए तप तब तक है जब तक हमारे अंदर में भोग वृत्ति है अगर भोग वृत्ति नहीं है तो फिर तपह अर्थात ये शारीरिक तप ये सब प्राणिक तप ये आवश्यक नहीं है तो तब तो हमको वेदांत विचार में ही चलना रहा है तो भोगवृत्ति का निरोध करना यही तपस्या उपवास करते हैं तो क्यों करते हैं तो उपवास करके आप देख सकते हैं ये मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण आता है और भोजन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण आता है जब पदार्थ सामने में आ गया जिसमें बहुत रुचि है ये मन को आप रोक नहीं पाएंगे अगर आपके अंदर में उपवास का सामर्थ्य भी नहीं है किंतु जो लोग उपवास करते हैं कभी कभी तो उनको ये सामर्थ्य रहेगा ना ना ये पदार्थ तो लेंगे नहीं वो सामर्थ्य रहेगा उतने ही ग्रहण करेंगे जो शरीर के लिए आवश्यक है ये सब तपस्या का लाभ है इसलिए हमारे ये सब जो शास्त्र में पुराण में ये कहा जाएगा एकादशी का दिन यह करिए शिवरात्रि का दिन वो करिए ये सब जितने सब पर्व पर्वाणी में कहा गया तपस्या करना है ये पर्व पर्वाणी धीरे धीरे बदल जाता है सामान्य दिन में जो पदार्थ बनेंगे अभी तो हम पर्व का दिन में क्या करते हैं वो तो पूड़ी हलवा बनाते हैं ये विपरीत तो हो जाता है किंतु ऐसा नहीं पर्व पर्वणी का दिन में तो अधिक देखेंगे ये सब तपस्या अधिक करना है ये करना है जप करना है अथवा ये पुराण पाठ करना है इस अंग से पढ़ना है वो सब कहा जाता था तो भोग बढ़ने से ये हो जाता है सर्वाग्नि तपांगी यद बदंती अर्थात ये सब तपस्या भी कहते हैं क्यों कहते हैं कि तपस्या कहते हैं तपस्या भी उसी ब्रह्मों को कहते हैं कैसे कहते हैं तपस्या इंद्रियों को गतियों को विषय से रोधन करते हैं रोकते हैं ये इंद्रियों को हम विषय से क्यों रोकते हैं कहते हैं मन को परमार्थ दिशा में चलाने के लिए इसलिए जो तपस्या है ये भी परंपरा से ब्रह्मों को ही कहते हैं परंपरा से साक्षात तो ज्ञान कांड कहते हैं ये भी परंपरा से कहते हैं और कहते हैं यदि क्षंतो ब्रह्मचर्य चरंती ब्रह्मचर्य अर्थात ब्राह्मणी चरणम अर्थात गुरुकुलवास करते हैं वेद अध्ययन करने के लिए ये क्यों करते हैं गुरुकुलवास कहते हैं वही परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पदम ते संग्रहेण ब्रवीमी वो जो पद है प्रापणीय है वो जो ब्रह्म उसको मैं आपको संक्षेप से कहूँगा संग्रहेण संक्षेप से कहूंगा वो पद क्या है कहते हैं ओम वही वो, वो पद है ओम ये अर्थात उस पद का ये वाचक शब्द है ओम यह जो श्लोक है ये जो मंत्र है वो गीता में भी आया है यदक्षर वेद विदो यदि यदि छंत ब्रह्मचर्य चरती यदक्षर वेद विदो वी यद यत बिसंति यद यतो भीतराग उत्तरार्ध तो समान है यदि छंत ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्य वहाँ थोड़ा कठोपनिषद का बहुत मंत्र गीताजी में गया है पहले कहा गया था कि आश्चर्यक्ता कुशलाशिष्ट का श्रवण भी बहुन न लभ्य श्रृण्वनो बहवो ये न विद्यु यह मंत्र भी कठोपनिषद में आया है गीताजी में आश्चर्य पश्यति कशिदनम आश्चर्यद्वती चाह आश्चर्यच्चन मन शुवोति शुवा प्यन भेद न च कचिद ये भी आए हैं और आगे भी और सब मंत्र जो कि गीता जी में मिलेंगे आ, अर्थात भगवान ने ये कठोपनिषद को हमारे लिए प्रिय करके छोड़ दिए कहते हैं कि इससे योग्यता संपादन बहुत अच्छा होता है जो इसको बार बार विचार करते हैं धीरे धीरे योग्यता बढ़ता है इस मंत्र में यमराज जी कहे कि वो जो प्रापणीय पद है जिसके लिए सभी शास्त्र है वो पद ओम ही है और वो हम आपको भी बताते हैं वो पद हो गया ओम वो ओम पद कहते हैं कि वाचक भी है और प्रतीक भी है शायद हम लोग पहले विचार किए थे प्रतीक अर्थात ओम ऐसे शब्द सुनते हैं हमारा श्रोत्र ग्राह्य श्रवण इंद्रिय के द्वारा हम सुनते हैं इसको कहते हैं प्रतीक प्रतीक होता है जो इंद्रिय ग्राह्य जैसे कहते हैं विष्णु भगवान का प्रतीक शालाग्राम होता है और शिव जी का प्रतीक जो हम शिवलिंगा देखते हैं वो यह वास्तविक जो शिवलिंगा देखते हैं कहते हैं तो प्रस्तरखंड है वो शिव जी नहीं है किंतु इसको देखने से हमको स्मरण होता है शिव जी का इसलिए इसको प्रतीक कहा जाता है तो इसी प्रकार की ओम जो शब्द श्रवण करते हैं ये हमको परमात्मा का स्मरण करवाता है इसलिए प्रतीक है और यह ओम वाचक भी है वाचक अर्थात शब्द श्रवण करने से अर्थ को उपस्थित करवाने का सामर्थ्य जिसमें है उसको कहा जाएगा वाचक जैसे एक शब्द उच्चारण किया पुष्पम यह पुष्पम शब्द सुनकर के आप लोगों का बुद्धि में आया एक अर्थ इसलिए पुष्पम प उ स सब को मिला करके इसको कहा जाएगा वाचक क्योंकि हमारा बुद्धि में वो कुछ अर्थ ले आया किसी प्रकार की ओम ये परमात्मा का वाचक होता है ओम उच्चारण करने से हमारे बुद्धि में बाच्य परमात्मा आ जाते हैं लक्ष्य परमात्मा नहीं आएंगे बाच्य परमात्मा आ जाएंगे किंतु जिसका बुद्धि संस्कृत है वासना रहित है ओम उच्चारण होने से उसके बुद्धि निर्विषयाकार होगा कोई विषय नहीं है केवल एक स्थिति का अनुभव करेगा वो हो गया वाच्य आगे उसे लक्ष्यार्थों का ज्ञान जब वो वेदांत श्रवण करेगा आचार्य से स्पष्टता प्राप्त करेगा लक्ष्यार्थों को भी अनुभव कर लेगा अर्थात जितने सारे साधन कहा जाता है उपासना इत्यादि के लिए उसमें ओंकार उपासना सबसे श्रेष्ठ है किंतु इसके लिए भी अधिकारी योग्य होना चाहिए ऐसे तो सन्यासी ही ओंकार का चिंतन उपासना करें अन्य लोगों के लिए ये विहित तो नहीं है जहाँ जो शास्त्र विधान किया गया है वो कुछ उसके पीछे कुछ रहस्य है महत्व है हम वो का उल्लंघन कर जाएंगे तो अपनी हानि हो जाएगी जैसे दृष्टांत तो कहते हैं अग्नि को स्पर्श नहीं करना है हाथ जल जाएगा तो क्यों हो जाएगा हाथ जल जाएगा और उसका हाथ जल गया क्योंकि उसका हाथ तो बहुत मुलायम है ना हम तो दिन रात फावड़ा चलाता है हमारा हाथ तो एकदम सत्य है जलेगा नहीं इस प्रकार की बुद्धि जो करेगा तो अग्नि क्या वो फावड़ा चलाने वाला हाथ को छोड़ देगा जलाएगा नहीं ये जलाएगा ही तो संन्यासियों के लिए उनका विधान इसलिए है कि उनको और तो ऐसण त्याग हो गया उनका तो बुद्धि में विषय चलेगा ही नहीं आ नहीं चलेगा तो उनका बुद्धि स्वाभाविक रूप से निर्विषयाकार होगा और जिनको ऐसणात्र त्याग नहीं हुआ है बुद्धि विषयाकार हो रहा है और आप जबरदस्त करके अगर उसको निर्विषय निर्विषयाकार करना चाहेंगे तो ऐसा ही है कि आप कांटा को दबाना चाहते हैं तो हाथ से तो खून निकलेगा ये हानि होती है और साधकों का हानि होता है और हम लोग देखे भी है ये हानि होता है इसलिए सतर्क होना है जिनके लिए विधान है अगर आपको लगता है कि मैं तो ओंकार का उपासना करूँगा तो फिर घर द्वार छोड़ करके कपड़ा बदल करके उत्तराखंड आ जाइए करिए हम लोग भी कहेंगे बढ़िया बात है भाई हम लोग का गोष्ठी का संख्या बढ़े किंतु ऐसा नहीं करके अन्य गोष्ठी में रह करके कहेंगे हम दोनों हाथ में लड्डू वो हानिकारक होता है देखिए आगे एत्यवाक्षर ब्रह्म एक एत तद्यवाक्षरम परम एतवाक्षर ज्ञाप्त यो यदिछसी तस्तव अक्षरम अक्षर अर्थात ओंकार ब्रह्म यही ओंकार ही ब्रह्म है अपर ब्रह्म है और एतद् एव एकददक्षरम यही जो ओंकार है वो परम ब्रह्म भी है वो अक्षर अपर ब्रह्म है, भी है वही अक्षर पर ब्रह्म भी है अधिष्ठान भी वही है अध्यस्त भी वही है होतवाक्षर ज्ञा जियांत्वा, ज्ञा अर्थात उपाश्य यो यदिछसी तस्त यदि हाँ इच्छती है ना इच्छसी है।, है इच्छती है इच्छती है इसी अक्षर ओंकार का उपासना करके जो जिसका इच्छा करता है वो उसको प्राप्त करेगा कहते हैं उपासना करके परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेगा कहते हैं क्रम प्राप्त करेगा उपासना करके पर ब्रह्म को सीधा प्राप्त नहीं कर लेगा उपासना करके चित्त उतना एकाग्र हो जाएगा तो यही ओंकार उपासना निधि को ले जाएगा आगे वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा यदिच्छे से यो यदि इच्छति जो जो पद को चाहता है अपर ब्रह्म अपर ब्रह्म हिरण्य गर्भ ऐश्वर्य इत्यादि वो सब को प्राप्त कर लेगा और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म अनुभव चाहता है वो भी प्राप्त कर लेगा निर्गुण निराकार अनुभव कहते हैं आगे निदिध्यासन उससे ज्ञान होगा तो ज्ञेय हो जाएगा और अगर अपर ब्रह्म होगा हिरण्यगर्भ पद होगा वो प्राप्तव्य अर्थात ये शरीर छूटने के बाद आगे उसको प्राप्त करेगा <laughs> एक तलंबन श्रेष्ठ में परम एक तलंबन ब्रह्मलोके ब्रह्म लोके श्रेष्ठम आलंबनम यह जो ओंकार है ये उपासना के लिए श्रेष्ठ आलंबन है ओंकार उपासना श्रेष्ठ और एक परम परम अर्थात ये पर और अपर पर ब्रह्म अपर ब्रह्म ये दोनों को ये विषय कर सकता है यह ओंकार एक तद आलम्बन ज्ञातवा ज्ञातवा अर्थात इस आलम्बन को उपास उपास इस आलम्बन को आधार बना करके उपासना करे तब ब्रह्म लोके महते ब्रह्म लोके अर्थात ब्रह्म सारूप्य प्राप्त कर सकता है ओंकार का उपासना के द्वारा ब्रह्म सारूप्य के प्राप्त कर सकता है ब्रह्मज्ञानी जैसा उपास्य होगा आगे कहते हैं अभी यहां ओंकार आत्मा का आलंबन यह कहा गया ओंकार का आधार से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है पर ब्रह्म कहा गया अभी जो आत्मा का अनुभव ओंकार के आधार पर परंपरा से किया जा सकता है वो आत्मा का स्वरूप कैसा है साक्षात अभी आत्मा का स्वरूप कथन करेंगे न जायते मृयते विपश्चिन्ना बभूव कश्चि अजो नित्य शाश्वतो यंग पुराणो न हन्यते हन्य यह मंत्र भी गीताजी में आए हैं न जायते वा कदाचित् वाचि भूत्वा भविता न भूय उत्तरादत सामन हे अजो नित शाश्वत पुराण न ह्यते हन्यम शरीर ये हैं गीताजी में विपश्चित विपश्चित विपचि ज्ञाने ज्ञानी चेतति इति विपश्चित विप्रकृष्टम जो सामान्य जनों के लिए परोक्ष है दूर में है उसको भी जो चेतती चेतती अर्थात तो चित्त का विषय बना लेता है अपना ज्ञान का विषय बना लेता है अर्थात जो जान लेता है जो सामान्य लोगों के लिए दूर है परोक्ष है उसको भी जो जान लेता है अर्थात ज्ञानी या विपरीक्षित शब्द का अर्थ ज्ञानी तो यहाँ भी आगे प्र प्र के आगे चिति संज्ञान धातु उसके आगे प्रत्यय हुआ करता अर्थ में और आगे पृषोदरादि उसे विपश्चित रूप बनता है सूत्र क्या है दरादिनी यथोपदिष्टम पृषोदरादि गण में जो सब शब्द पढ़े गए हैं उपदिष्टम जैसे कहा गया विपश्चित कहा गया तो विपश्चित तो यहाँ नहीं कि यह सूत्र कैसे होगा वो सूत्र कैसे होगा तो सूत्र आप लगा लीजिए कहते हैं जो ज्ञानी ज्ञानी जो है वो अपने आप को शरीर मनोबुद्धि मानेगा ना ब्रह्म स्वरूप मानेगा ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्म ही व भगवती कहा जाता है तो जो ज्ञानी कहते हैं वो न जायते न मियते न जायते म्रियते वा। वो जन्म मृत्यु ये सब को प्राप्त नहीं करता भाव पदार्थ में छः विकार होते हैं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्य विनश्यते तो यह सब शरीर मन बुद्धि ये सब भाव पदार्थ है तो ये भाव पदार्थ में ये विकार होते हैं आत्मा तो अभाव पदार्थ है नाव पदार्थ है किंतु तो उसमें ये विकार नहीं होते हैं तो जो भाव पदार्थ में विकार होते हैं अर्थात वो सब जात जन्य पदार्थ होते हैं नित्य पदार्थ में विकार नहीं होगा <sk aslında> नित्य पदार्थ में विकार होगा तो नित्य कैसा रहेगा ये भाव पदार्थ में जन्य भाव पदार्थ में जो विकार होते हैं वो दिखाते हैं कि आत्मा में वो सब विकार नहीं है कहते हैं न जायते ये जन्म नहीं होता है न मृियते दो अर्थात आदि और अंत दोनों विकार का निषेध कर दिया गया तो उससे मध्यवर्ती सभी विकारों का निषेध हो जाते हैं तो फिर भी और विशेष करके इसको कहते हैं ताकि बुद्धि में ये दृढ़ हो कर के बैठ जाए और न अयम कुतश्चित अयम कुतश्चित न कुतश्चित कारणात तो किसी कारण से यह उत्पन्न होता अर्थात तो इसका कोई उपादान है अथवा कोई निमित्त है इस प्रकार की नहीं है क्योंकि इसका तो जन्म ही नहीं होता है न कुतचित न कस्ित बभूव तो, न कशित बभूव अर्थात तो यह कुछ कभी अन्य रूप हो जाएगा अर्थांतर हो जाएगा यह नहीं है अर्थात सदा एक रूप ही रहेगा ना अर्था तो न कशित बभूव कह करके अर्थात अर्थांतर हो जाएगा विपरिणाम हो जाएगा ये नहीं होता है सर्वदा एक रूप ही होता है तो जायते मृयते ये दोनों के द्वारा दो विकार निषेध किए न कश्चित बभू कह करके विपरिणाम का निषेध करते हैं आगे कहते हैं अजह अजह अर्थात जन्म नहीं होता है न जायते कह दिया गया था आगे नित्य नित्य अर्थात सर्वदा कालत्रय से बाधित नहीं होता है शाश्वत शाश्वत अर्थात अपक्ष रहित और एक विकार का निषेध किया गया है और अयम पुराण पुराण अर्थात पूरा अपि नव पूरा अपि नव अर्थात जिसमें कभी कोई वर्धन नहीं होता है तो पूरा जैसे था वो ऐसा ही है आज भी ऐसा ही है नव कहते हैं आज भी ऐसा ही है अर्थात कोई वृद्धि नहीं हुआ शाश्वत से अपक्षय का निषेध किया गया पुराण से वृद्धि का निषेध और न जायते मृयत से जन्म मृत्यु न बघू कश्चित विपरिणाम ये सब विकारों का निषेध कर दिया गया जन्य भाव पदार्थ में ये विकार होते हैं और आत्मा में ये विकार नहीं है आत्मा अर्थात आप ही है यही हमको विचार करना है कि हमारा स्वभाव इस प्रकार के न अन्यते हन्य शरीर शरीर का नाश हो जाने पर भी आपका नाश नहीं होता है वही आप आत्म तत्व तो।, तो आपका स्वरूप आत्मा का स्वरूप इस प्रकार की है किंतु जो इसका विपरीत तो मानता है कहते हैं वो ठीक नहीं जानता है यहाँ भगवान कह रहे हैं आगे हंता चैन मन्यते हं तुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तो न बीजानी तो ना यंति न हन्यते ये भी गीता में है न पूर्व श्लोक है न नी ना, ना, ना। यनम व्यक्ति हंता रैन मन्यते हत उभौत न बीजानी तो ना यते तो गीता में कठोपनिषद में मंत्र विरुद्ध स्थिति मतलब विपरीत स्थिति है गीता में तो यह श्लोक प्रथम है यहम व्यक्ति हंता तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि यमराज जी हंता चेत मन्यते हन जो हंता हंता अर्थात तो हननकारी जो मारने वाला होता है अगर वो मानता है कि तब तो मैं मार देता हूँ और जो मरता है जो हतः जो, जो मरता है हतश्चेत मन्यते मानता है कि मैं मारा जा रहा हूँ तो भगवान कहते हैं कि वो दोनों ही ठीक नहीं जान रहे हैं उभौताऊ न भी जानी तो मारने वाला भी मान रहा है कि मैं मार रहा हूं और मरने वाला मान रहा है कि मैं मर रहा हूं ये दोनों ही ठीक नहीं जान रहा है क्योंकि ये जो मानने वाला है वास्तविक ये जो मानने वाला है वो अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप है चैतन्य जो कि मारने वाला है नहीं है अभी उपाधि के साथ मिल करके सोच रहा है मैं मार रहा हूँ ये जो निर्गुण निष्क्रिय शुद्ध चैतन्य वो मारेगा ना वो अंतकरण इंद्रिय हस्त पाद इत्यादि के साथ संबद्ध हो करके मारेगा शुद्ध चैतन्य केवल मार देगा अभी यह सब उपाधि के साथ संबद्ध हो करके कह रहा है कि मैं मार रहा हूँ समाधिस्थ जो है वो मारेगा नहीं मारेगा तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यहाँ यमराज जी कह रहे हैं कि जो मानता है कि मैं मारता हूँ तो वो मैं शब्द से शुद्ध चैतन्य को ले रहा है ना उपाधिग्रस्त को ले रहा है सो उपाधिकों को ले रहा है तो जो और जो भी सोच रहा है कि मैं मर रहा हूँ तो उपाधि अंश मर रहा है ना चैतन्य अंश मर रहा है उपाधि अंश मर रहे हैं, तो उपाधि अंश भी मर रहा है और अंश ही मर रहा है और उसको मैं सोच रहा है तो यहाँ हेमराज जी कहते हैं कि वो दोनों ही ठीक नहीं जानते हैं न यम हंति न हन्यते यह जो शुद्ध चैतन्य है आत्मतत्व तो है वो तो अभिक्रिय है तो अभिक्रिय है आकाश जैसा और अभिक्रिय है कि अच्छेद्य अर्थात तो वो कभी मर ही नहीं पाएगा मार भी नहीं पाएगा मर भी नहीं पाएगा तो अज्ञानी केवल मानते रहते हैं आगे कहते हैं आत्मतत्व तो का स्वरूप अभी यमराज जी व्याख्यान कर रहे हैं अणोयान महतो महियान निहितो आत्मसोह पश्यति तमक्रतु पश्यतशोको धातु प्रसादान प्रसाद महिम आत्म अणोरणीया महतो महियान जंतोर आत्मा महियारात्मा गुहाया तक्रुव बीतोक धातु प्रसादात् आत्मनः तम महिमानम पश्यति इस प्रकार हो जाएगा अणु और अणियान अणु अणु कहने से बुद्धि में आएगा कि सरसव सरसप से और छोटा है क्या कहते हैं ना पोस्तक कहते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद होता है तो शास्त्रों में किंतु कहेंगे श्यामा का जो हमको एकादशी का दिन मिलता है वो छोटा होता है जो सामान्य चावल से वो श्यामा का थोड़ा और छोटा होता है उदाहरण दिया जाता है उससे भी छोटा है अणोर अणयान यहाँ जहाँ भी अणोर अणयान आता है ये कोई देशवाचक नहीं है अर्थात छोटा से छोटा उस प्रकार की नहीं है ये अर्थात तो सूक्ष्म है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ये तात्पर्य है और महतो मह्यान ये जो सूर्य होता है वो जो पृथ्वी ये सब महान है तो उससे भी मह्यान व्यापक है ये अश्य जंतु हो आत्मा अश्य जंतु जंतु कहने से ये मनुष्य जंतु है ना ब्रह्माजीवी जंतु है जंतु के जंतु शब्द का विग्रह देते हैं जन धातु से तून प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में तो जिसका जन्म होता है वो जंतु तो ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य को कभी जंतु कह दिया कहेगा हमको जंतु कह दिया कहते जंतु ब्रह्मा जंतु है <laughs> खाली मनुष्य नहीं तो यहाँ यमराज जी कहते हैं अश हो गुहायाम आत्मा निहित अर्थात ये स्थावर वृक्ष लता इत्यादि से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी प्राणियों का हृदय में यह आत्मतत्व निहित है अंतर्यामी रूपेण सर्वत्र विद्यमान है सभी के अंतकरण में प्रतिबिंबित तो होते हैं गुहायाम निहित और इस प्रकार की जो सभी का बुद्धि में है तो हमको पता चल जाना चाहिए हमारा बुद्धि में जो पुष्पाकार वृत्ति होती है हमको पता चलता है ना अभी हम पुष्प को जान रहा है तो इसी प्रकार की अगर हमारा बुद्धि में है हमको पता चल जाना चाहिए तो कहते हैं नहीं होता है अक्रतुह तम पश्यती अक्रतुह अर्थात ये संकल्प विकल्प इस प्रकार की जो जिसका नहीं चलता है इच्छा जिसका वासना जिसका घट गया तो वही इसको देखता है अकाम इसको जानता है कैसा जानता है कहता है कि यह जो हमारे सब बुद्धि में विचार चलते हैं तो उसको कौन जान रहा है कहते हैं मैं ही जान रहा हूँ हम लोग कहने उपनिषद में देख रहे थे प्रतिबोध विदितम मतम हे आत्म तत्व को जानने का उपाय यही है तो हमारे विचार को हम जान रहे हैं ये जो जानता है वही आत्मा है तो जो अक्रतु है अकाम है जिसका वासना क्षीण हो गया वही ही जानेगा वासना है तो दृष्ट पदार्थ यह लोक में कुछ मिले परलोक में कुछ मिले दृष्ट अदृष्ट पदार्थ के लिए जिसकी बुद्धि चलती रहती है वो कहाँ इस आत्मतत्व को जानेगा सर्वदा तो विषाकार ही होता रहेगा तो जिसका किंतु बुद्धि शुद्ध हुआ कहते हैं कि धातु प्रसाद धातु अर्थात धरती धातु धा धातु से भी प्रत्यय होता है जो यह शरीर को धारण करता है अर्थात इंद्रिय मन इत्यादि शरीर को धारण करते हैं जिसका चित्त शुद्ध होगा उसका इंद्रिय और मन ये सब प्रसन्न रहेंगे वो होता था दुखी नहीं रहेगा ऐसे जब इंद्रिय मन प्रसन्न होंगे आत्मा न महिमानम पश्यती आत्मा को आत्मा का ये जो महिमा महिमा जो सब ऊपर श्लोक में कह दिया ऊपर मंत्र में कह दिया गया अणोरणयान महत्व और हंताचेत मनते हंतु में ये जो आत्मा का सब स्वरूप कह दिया गया कोई भाव विकार इसमें नहीं है कोई वृद्धि क्षय इत्यादि नहीं है इस प्रकार की आत्मा का जो महिमा जो उसका सब स्वरूप अनुभव करता है अकाम ही यह स्वरूप को अनुभव कर पाएगा ग्रस्त मन यह ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कर पाएगा ये जो लोग आप लोगों को ये जो घुटने में दर्द होता है आप लोग कृपा करके शख्स लगाइए क्योंकि वहाँ से हमारा शरीर ठंडा पकड़ता है ठंडा पकड़ करके हमारे शरीर में जिस जगह में कमजोरी है वो कमजोरी को स्पष्ट करवा देगा कमजोरी का स्पष्ट अर्थात दर्द तो इसलिए आप अगर शख्स लगा लेंगे तो फिर शख्स अर्थात क्या कहते हैं जुराव अगर लगा लेंगे तो आपको वहाँ से पाँव से ठंडा अधिक नहीं आएगा तो फिर आप बैठ सकते हैं नहीं घुटने में दर्द होगा तो आप तो आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहेंगे कहाँ एकाग्र होकर के सुन पाएंगे तो इसलिए शख्स लगा लीजिए कोई हानि नहीं है उसमें शरीर को जो आवश्यक है उसको दे देना है ये कोई तपस्या नहीं है कि शरीर को पीड़ा दे करके कर सन्तः शरीर स्तंभूत ग्राम भगवान कहते हैं वो नहीं करना है शरीर को पीड़ा नहीं देना है भोग में नहीं लगाना है किंतु पीड़ा भी नहीं देना है तो यहाँ यमराज यह जी कहते हैं इंद्रिय मनो जब प्रसन्न होता है तब तो इसे आत्मा का अनुभव करता है आत्मा का महिमा को वो जान सकता है और जो किंतु इंद्रिय मनो प्रसन्न नहीं है वासनाग्रस्त है बहुत काम है अंदर में काम है प्राकृत पुरुष कहा जाता है पामर शास्त्र का संस्कार नहीं है वासनाग्रस्त है उसके द्वारा यह तत्व अनुभव नहीं होता है यमराज जी कहते हैं आसीनो दूरं ब्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदंग देवंग मदन्यो ज्ञातुम अर्हति आशीनो दूरंग ब्रजती आशीन अर्थात एक स्थान पर स्थिर रह करके आसीन में एक विशेष सूत्र लगा ईदास आस धातु के पर में जब सानच प्रत्यय होता है सानच का आना बचेगा और आ को ई हो जाएगा तब आसीन होता है आसीन अर्थात जो स्थिर रहता है बैठता है कहते हैं यह आत्म तोत्व तो आसीन स्थिर रहता है और दूरम दूरम्रजति दूर पर्यंत चला जाता है तो दूर पर्यंत चला जाते हम लोग ईसाबासी उपनिषद में देखते थे तद एजती तदन एजती तद तद्वंति के और न एजती स्थिर भी है और एजती ये सब विरुद्ध धर्म कहते हैं कि अन्य सत्ता में इस प्रकार की धर्म जो निरूपाधिक होगा वो आसीन होगा ना ब्रजती होगा एक निरूपाधिक एक सोपाधिक होता है जो निरूपाधिक होगा वो स्थिर रहेगा ना ब्रजती होगा आसीन होगा और जो सोपाधिक होगा वो ब्रजति होगा अगर आप ब्रजति अधिक करते हैं तो जानना होगा कि हम अधिक उपाधि के साथ आदत में हो जाते हैं एक कहते हैं विक्षिप्त भागने फिरने वाले कहते हैं सन्यासी कहते हैं बहुदकम बहुदक था तो बहुसु तीर्थेश उदकहम पिबती इतनी बहुदक तीर्थ में घूमते घूमते आज कुंभ हुआ चलो वहाँ और कुंभ से कहीं कहेंगे आगे कलश हुआ वहाँ चलेंगे वहाँ से फिर कहेंगे और कोई पात्र हुआ वहाँ चलेंगे तो इस प्रकार की बहुदक कहते ब्रजती क्यों कहते उपाधि के साथ ताधात्म्य है ये बुद्धि मन हमको चलाता रहता है आशीनों दूरम ब्रजती त तो एक स्थान पर स्थिर है निरूपाधिक रूपेण अर्षोपाधिक होकर के दूरम व्रजती मन तादात्म्यपन्न होकर के मन जहाँ जाता है उधर चलता है और शयान याति सर्वत तो जब फिर स्थिर शयन शयन अर्थात निद्रा अवस्था में याति सर्वतः शयान जब सुसुप्ति अवस्था होती है उस समय में बुद्धि विशेष ज्ञान करवाती है घटपट का ज्ञान सुसुप्ति अवस्था में होता है नहीं होता है तो कहते हैं कि जिस समय में शयान हो गया सर्वतः सामान्य रूपेण व्यापक रहता है सुसुप्त अवस्था में तम मदम देवम मदन्यो कह ज्ञातु अर्ति यहाँ यमराज जी कहते हैं वो जो मद अमद मद अर्थात हर्ष अमद अर्थात दुख यह मदामद में हर्ष आदि अचथा अच्छा तदवान हर्ष वाला और ये जो अहर्ष वाला अर्थात हर्ष रहित अवस्था तात्पर्य है कि विरुद्ध धर्म वाला यह जो आत्मतत्व है विरुद्ध धर्म वाला जैसे उपाधि आएगा ऐसे हो जाएगा अगर चित्त में सुखाकार वृत्ति हुआ मान्य लगेगा मैं सुखी हूँ चित्त में दुखाकार वृत्ति हो गया मान्य लगेगा मैं दुखी हूँ स्फटिक है और स्फटिक के पास आप रक्त पुष्प रखेंगे स्फटिक कैसे दिखेगा रक्त और पीत तो पुष्प रखेंगे तो पीत तो। तो वही कभी कहेगा कि मद हो गया कभी अमद हो गया कभी सुखी हो गया कभी दुखी हो गया इस प्रकार की उपाधि के धर्म से हो जाता है स्फटिका और शास्त्र में के चिंता मणि कहते हैं वो मणि के पास तो आप जो चिंतन करेंगे वो मणि में दिखने लगेगा अगर ऐसा एक मणि हो जाए क्या कठिनाई हो जाएगा <laughs> तो आप क्या सोच रहे हैं सब पता चल जाएगा इस प्रकार की तो वो मणि कौन है कहते हैं जो अंतर में अंदर में अंतर्यामी परमात्मा है हम क्या सोच रहे हैं परमात्मा सब जान रहे हैं तो कहते हैं यही चिंता मणि परमात्मा अंतर्यामी हमारे अंदर में है सब जान रहे हैं तो कहते हैं कि इस प्रकार की देव जो प्रकाशमान है उनको मदन्यो अन्यो कह ज्ञातु मर्ती मद अन्य अर्थात अभेदर्शी अभेद दर्शिके से हो गए कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न तो यहाँ यमराज जी कहते हैं कि मद अन्य मेरे से भिन्न और भाष्यकार कह रहे हैं कि वहाँ अस्मदादे रूक्ष्म बुद्धे है पंडित से विज्ञेय तो शायद वहाँ टीकाकार भी कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न ही इसको जान पाएगा तो नहीं तो नहीं, तो नहीं। इसलिए हमेशा बुद्धि दृढ़ रखना है साधन चतुष्ट बढ़ना चाहिए तब हम इस आत्मतत्व का अनुभव कर सकते हैं अभी यहाँ तक ओ सहना बवतो सहन बुनतु करवा वह तेजस्विना नामी मा माँ शाति शांति शांति शंकर सूत्रभाष्य बाबूजी इस नेगेटिव मत लीजिए आप एकाग्र होकर श्रवण करते हैं देखता है तो आपको तो कठिनाई हो रहा है और पांव में इसलिए हम कह रहे हैं देखें दे हम लोग भी आते हैं कठिनाई तो, तो, तो, तो होती है शरीर का होने से तो होगा